गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्त श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंद नंदन वंदेराधिका चरणोदय गोपीजनो सामुक्त बिंदव मनोहर बांछाक वश्य कृपासीवश पतितान पावैष्णवे नमो नम मूक पंगुतगि यदिपातमह परमाधव बृंदावित तुलसीदे वै पिया केशव भक्तिपदेदेवी सत्वत्यी नमो नम नारायण नमस्कृत नर चनोत्तम देवी सरस्वती जो मुदीन संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमोदा जगह सदाभवीष्ट दूहम तीथास्व शिव तम शरण भीतापूत वंदे महापुरुषते ते चरणारिंद महा सुशीतराजक्ष धर्मीचा जदगात्यपिता बुधा बध वंदे महापुरुष ते चरारिंद यदपल्लवन खचंदम छटाया विस्फुरीत किपवधु स्वदर्श पूर्णुराग्र सगर सारूर्ति सारा कदा साराधिकाय कृपा करी कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद गदाधर शिव सदी गौरवभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजान लंबित हो कन का बदतो पितरो कमला बरोद संकेतनिकमलायथाक्षजर धर्म पालो वंदे जगत करुणा करुणारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे ररे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरवि दिव्यूप मुक्ति ददशिनी भावान रूपे न सदा गंगा गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर नारायणो नारायण प्रियमदापहारम वरांसपुरपति भज भीनाथम बागी गीषास् वदनी लक्ष्मी बक्षशी से चक्ष यस हृदय संबी महमे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम हरेराम राम राम हरि विश्वसर्ग विसर्गादीनवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जग्धाम विश्वसर्ग विसर्गादी नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद नक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताए जे तर्को तर्कों का रास्ता तर्को अवलंबन करके आगे चलो तो इसमें गुरु वैष्णव भगवत तत्व तो कभी भी मिलेगा नहीं इसमें केवल अंदर में संशय संदेह सारे पैदा हो जाएगा सिर्फ पोपा जी ने बताए फूलों में शैद मिलते हैं मधु और फूलों में विष भी मिलते हैं। विष का जो प्रकाश वो लूता नामों के कीट है वो बीस को प्रकाश करते हैं और मधु को प्रकाश करते हैं मधु जो है शायद हैं फूलों के अंदर यह मधु का जो प्रकाश करते हैं मधु मक्खी मधुमक्खी छोड़कर मधु का संग्रह संभव नहीं जगत में ऐसा ही व्यवस्था है जे मधु का लिए शैद का लिए हमको मधुमक्खी का अपेक्षा करना पड़े कब वो किपा करे तो मधु मिले नहीं तो नहीं मिले तमाम ये दुनिया में जितना सारे बद्ध जीव है सब बद्धजीव अपना ये संसार से मधु निकालने का कोशिश कर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है मिलता है बीच ऐसा ही व्यवस्था गुरु वैष्णव जो है परमश गुरु वैष्णव परमश गुरु वैष्णव तो है जैसे मधुमाक्षी है मधुमाक्षी के बराबर परमंश गुरु वैष्णव तमाम ये जगतवासी के लिए विचार करते करते बहुत सारे अपना भजन के द्वारा बहुत सारे उपदेश बहुत सारे कुछ उपदेश अमृत दर्शन करता है गुरु वैष्णव का काम ही है तमाम शास्त्रों को मंथन करके उसमें से जो मधु निकाले वो गुरु गुरु वैष्णव का जो वासी के लिए छोड़ देता है बोलो रोक और ये अगर जितना सारे शास्त्र ग्रंथ है इसका विचार के द्वारा जड़ो बुद्धि के द्वारा कुछ नहीं मिलने वाला कुछ नहीं है अभी प्रसंग आए सागर मंथन का सागर मंथन के द्वारा संसार सागर का मंथन ये सागर मंथन तो है ही है ये सागर मंथन के द्वारा पहले विष पैदा हुआ था उसके बाद अमृत पैदा हुआ था लेकिन ये अमृत भी कोई काम का नहीं है ज्यादा जो अमृत ये आप एक कल्पकाल तक काम करे बाकी कोई काम का नहीं भागवत जी महापुराण ये सबसे ऊंचा चीज है अमृत ये अमृत का बारे में स्वर्गराज इंद्रो आदि परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये भागवत जी महापुराण अमृत पान कराने के लिए बैठा था लेकिन स्वर्ग से सब इंद्र आदि देवता लोग आए बोले महाराज इसको तो बचाना है तो हमारा पास अमृत है ये अमृत दे दो और ये भागवत कथा अमृत हम लोगों को दे दू ऐसा करके बिजनेस करने के लिए आया था व्यवसाय ऐसा सुखदेव गोस्वामी इसका कोई उत्तर ही नहीं दिया बल्ले लोग इसका क्या उत्तर थे ये तो कुछ जानता ही नहीं भागवत अमृत का साथ ये जगत का जो अमृत है वो जो सागर मंथन करके निकाला ये अमृत विनिमय करना चाहता बोले इसको पिला दो और हमको भागवत अमृति हम दे दो अभी देखेंगे देवता और असुर लोगों का बीच में तो लड़ाई हर वक्त चलते रहते हैं हर वक़्त शांति नहीं है बिल्कुल हर वक्त जब भी देखो लड़ाई लड़ाई ऐसा चलते रहते हैं और सुबह में चर्चा हुआ था सुबह में आपका चर्चा हुआ था गजेंद्र मुखन गजेंद्र मुखन का बारे में चर्चा हुआ था ऐसे पोपाजी बताया जितना सारे बद्ध जीव है सब काला कृष्णदास का प्रतीक जितना सारे बद्ध जीव है सारे गजेंद्रों का प्रतीक पोपा बताए एक जगह बताए कि ये काला कृष्णदास का प्रतीक और दूसरे जगह विचार करते करते बारे सारे बद्धजीव है गजेंद्रो बल्कि ऐसे बोले जितना सारे बद्ध जीव है कभी भी माया में फंस जाए इसलिए काला कृष्णदास जैसे फंस गया था लीला किया और गजेंद्र जो है गजेंद्रो तो साधारण कोई नहीं है फिर भी इंदोदम राजा पहले जन्म में बहुत भजन की थी और इसके बाद अगस्त मुनि का उपिशब लगा था अगस्त मुनि का उपिशब लगा था इसके द्वारा उसको मिला था गोजेंद्र जो ने गजेंद्र जो ने कहा भात वो हाथी बनकर रह गए बहुत दिन इसके बाद महाराज इसका मोचन हुआ पूर्व जन्म में भजन किए इसका याद आ गया और गोजन स्तुति में सुबह के टाइम सब चर्चा किए थे कैसे कैसे क्या हुआ सब व्यवस्था चर्चा किए थे ये मोनु जो है मोनु एक नहीं है चौदो मोनु है चौदो मोनु पहला जो स्वयं भव हैं वो अब जानते हो सुने होंगे ये सतो का साथ भजन किए उसके बाद ब्रह्मा जी का पास आज्ञा ब्रह्मा जी के पास आज्ञा लिया संसार को प्रसार करने के लिए व्यवस्था किया भगवान आदेश की ब्रह्मा जी को सृष्टि को बढ़ाओ चतुश्लोकी भागवत आदि इत्यादि चर्चा हुआ उसके बाद ब्रह्मा जी भी मनु आदि जो अपना पुत्र है सब आदेश किए और उसके बाद सरोचिस मनु सरचिष मनु स्वयंभव मनु हुआ इसके बाद सौरो मनु इस समय भगवान हर मनु का समय में भगवान सहायता करता है इंद्रो इंद्रो स्वर्गराज को सहायता करता है हर समय देवझ में जन्म लेके जो भी है सरो समय विभु नाम में विख्यात थे ठाकुर जी ब्रह्मचारी हुआ था इस इसका बाद उत्तम मनु भगवान सत्यसेन नाम से प्रकट हुआ था उस समय तामस मनु इस समय भगवान हरि नाम पे खेतु हरि नाम लेकर गजेंद्र को मोक्षण किए आप सुबह में चर्चा हुआ था रईवत मनु इस समय भगवान वैकुंठ नाम लेकर आविर्भाव हुआ था देव जौनी में चाक्षुष मंत्र अजित नाम लेकर आविर्भाव हुआ समुद्र मंथन में अवतार हुआ इस समय और ऐसा करके गजेंद्र मोक्षन का बारे में चर्चा हुआ सुबह सुमुद्र मंथन का बारे में सर्वराज इंद्रो जो है और बाकी मोनो का बात चर्चा करेंगे हम इतना तक बोला इस बीच में सागर मंथन आ गया जब इंद्र महाराज श्री भ्रष्ट हुए सारे तमाम स्वर्गराज जो खो दिया सब कुछ नहीं है बेकार घूम रहे ठाकुर जी का शरण में गया तो ठाकुर जी बोले काम करो असुर लोगों का ऊपर गुरु जी का बड़ा कीपा है जिसका ऊपर गुरु प्रसन्न है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता हिम्मत नहीं गुरु को बहुत प्रसन्न किया वो लोग और ऐसा करो चुपचाप रह जाओ अभी बाकी समय आएगा तो होगा और बाद में विचार आया कि सागर मंथन किया जाए ठाकुर जी ने बोला एक काम करो असुर लोगों का पास जाओ असुर राज का पास जाके बोलो सागर मंथन करें और विनम्रभाव से जाना कोई तर्क नहीं करना जाके बोलोगे सागर मंथन करें राजन इसमें सुविधा होगा और अमृत उठेंगे अमृत लेके हम एक ही तो कश्यप का ही तो लड़का है पुत्र तो कौश कश्यप का ही है ओसुर लोग भी कश्यप का देवता लोग भी कश्यप मुनि तो इसलिए बोले ठीक है एक साथ हम तो भाई भाई हैं, क्या है उसमें असुविधा एक साथ मंथन करें मंथन करने के बाद जो अमृत उठे अमृत हम लोग बाट के खाएंगे खूब सुविधा होगा और हाँ ठीक है अमर बन जाएंगे ठीक है इसके बाद ठाकुर जी को सिखा दिया देवता लोग बोले बिल्कुल तर्क नहीं करना ये असुर लोग हैं है भाव से जाना माथा नीचू करके क्योंकि स्वर्गराज तो ले लिया असुर लोग देवता लोग रास्ते में घूम रहे है तो बीरो एक दफे देखा जो बोली महाराज बोले देखे सारे ओसुर लोग जो देवता लोग सब आ रहा है सर हमारा इधर सारे ओसुर लोग तैयार हो गया मारेंगे राजन बोले मारो मात देखो कैसे आ रहा है कोई अस्त्र नहीं है माथा नीचू कर गया आस्ते, आस्ते आस्ते आने दो क्या बोलना चाहता है देखे इसके बाद आया आने के बाद बैठाया फिर बात हुआ बात होने का बाद वो चर्चा होने का बाद वो तैयार हो गया राजी हो गया ठीक है मंथन करेंगे मंथन करके जो अमृत निकाले तो हम लोग बाट के खाएंगे कोई बात नहीं एक साथ ठाकुर जी सिखा दिया अब बोला बिल्कुल तर्क नहीं करना जो लोग बोलना चाहे सब मान लो हाँ हाँ हाँ बोलना सिर्फ हाँ बोलना तर्क नहीं करना बिल्कुल ठीक है ऐसा करके जो पंचम मनु है रविवत मनु तक गया और षष्ठ मनु जो है ये चाक्षुष्मतर में ही ये आपका चाक्षुष्मतर में ही जहां तक आप मनांतर का बात बोला छ मन्नातर ये चाक्षुष्मतर ही सागर मंथन हुआ था और सागर मंथन के लिए क्या व्यवस्था किया जाए मतलब देवता उ सुर लोग विचार किया और जो वासुकी नाग है उसको मंथन मंदराचल पर्वत है उसको डंडा का बीच में डंडा रहता मंथन करने के लिए और वासुकी नाग को रस्सा माना दौड़ी ऐसा करके दोनों मंथन करें और सीख है महाराज करेंगे लेकिन मंदराचल पर्वत को कैसे लाए बोला हम लोग एक साथ लाएंगे सब चलो सब एक साथ सब असुर देवता लोग एक साथ हम तो संक्षेप में कह रहे हैं कि समय कम है सारे देवता असुर लोग मिलके मंदराजल पर्वत को क्या उठा के समुन्दर का उद समुंदर में दे किस खिस इस समय ये जो पर्वत है मंदराजल पर्वत इतना भारी है किसी का हाथ छूट गया किसी किसी बाद में सब हाथ छोड़ दिया तो सारे जो नीचे में था सारे खत्म हो गया सारे मर गया देख के देवतालो असुर लोग और देवताल बड़ा दुखी हो गया है तो ऐसा कैसे संभव है इतना बड़ा पर्वत को लेके जाए हाय भगवान ये संभव नहीं भगवान ने क्या किया भगवान ने हंस के आविर्भाव क्या हुआ हंस के पर्वत को उठा लेके खीर सागर में दे दिया जल दे दिया देने के बाद अभी रस्सा जो है उसको लेके मंथन करे ठाकुर जी पहले से ही छिखा दिया देवता लोग को भी बिल्कुल तर्क नहीं करना और जो जो बोले वही राजी हो जाना बोला ठीक है और देवता लोग ये जो सर्प है सर्प का जो मुख है मुख का और पकड़ने गया और लोग पूछवा का और तो असुर लोग बड़ा गुस्सा हुआ हम लोग ओसुर खानदान में पैदा हुआ क्यों हम लोग पुछुआ का दिख जाए पूछुआ हमने पकाए हम पकड़ेंगे नहीं पूछ सौरप का पूछ जो है अमंगल है हम नहीं जाएंगे तुम लोग जाओ देवता लोग देवता बोला ठीक है आप लोगो ठीक है हम लोग को दे दो मतलब पुछुआ का और देवता लोग पकड़ा और ओसुर लोग आया अभी मुखमंडल के पास जैसा मुख है ऐसा करते करते मंथन शुरू किया तो तफीर तो ये जो तुम्हारा मंदराचल पर्वत धीरे धीरे पानी का चला गया तो निराश हो गया ऐसा मंथन संभव नहीं तो पानी के अंदर गया तो प्रार्थना किया बाद में क्या होगा ऐसा मंथन संभव नहीं है तो ठाकुर जी क्या की ठाकुर जी कर्म भगवान का रूप कुरो कर्म रूप पकड़कर बड़ा कुर पकड़कर समुन्द्र का अंदर जाके फिर मंदराचल पर्वत को अपना सर पे पीठ पे ले लिया और इस बार जो मंदराचल पर्वत दिखाई पड़ा फिर मंथन शुरू हुआ और पूर्व भगवान ऐसा लगता है कि पीठ में कोई खुजली हो रहा है ऐसा इतना बड़ा मंदराचल पर्वत और ओसूरा देवता लोग मंथन कर रहे हैं और उसका जो घर्ष उसका जो घर्षण है इसके द्वारा कुर्म भगवान सोचते हैं कि हमारा पीठ में कुछ खुजली मजा दे रहा है और कुछ नहीं इतना बड़ा पर्वत इसके बाद क्या हुआ जो कुर भगवान नीचे और औजित बनकर पर्वत का शिखर पर दोनों जगह ठाकुर जी का अधिष्ठान और मंथन शुरू हुए मंथन शुरू होने का बाद क्या हुआ बोले मंथन होने का मंथन तो शुरू हुआ मंथन होने का साथ साथ ही जो सर्प का जो मुखमंडल है मुख से आग निकलना शुरू कर दिया क्योंकि बीस है इतना आग निकलना माने बीस का बीस का जलन इसे देवता लोग जो असुर लोग हैं काला काला हो गया एकदम तो, उफ़ की जलन लगे ये यार बहस तर्क कैसे करें पहले तो तर्क हो चुका देवता लोग तो तुमको पूछुआ का और भेजा था तुम पकड़ो और तुम तो खोद ही चेंज कर लिया तुम मुँह और हम पूछुआ कहो और कुछ नहीं बोले काला काला हो गया ऐसा कष्ट हुआ देव असुर लोग पर मारा जाए इतना इतना सुंदर देखते असुर और सब काला काला हो गया बस विष के जलन से मर रहा है कुछ बोल नहीं सकता शर्म की बात है इसके बाद सागर मंथन का साथ साथ क्या हुआ हलाहल विष उठा विष उठा पहले बीस ऐसा उठा हलाहल विष इसके द्वारा तमाम जगत मर रहा है इतना जलन है कष्ट है त्राही त्राही एकदम शोर मच गया चारा उड़ी बापरे सागर मंथन के द्वारा हलाहल विष उठा अब बोले तब क्या करे हलाहल वी सूटा तो मंथन संभव नहीं अमृत कैसे आए तो सारे प्रजा मिलकर शंकर भगवान देवादिदेव महादेव का शरण में गया महादेव का शरण में जाके तो आपका आप ही का सब प्रजा है सब मर रहा है तो कि करो कैसे कैसे क्या किया जाए सारे जो है मर रहा है ऐसा करके प्रार्थना किया शंकर भगवान देवी के पास इजाजत लिया क्या देवी देखो आपका सा, सारे संतान जो है मर रहा है अब हला हल विष है ये लोग प्रार्थना करते हैं बचाने के लिए मैं क्या करूं पान कर लू तो देवी अपना पति देवता देवी जो है अपना पति देवोता शंकर का महिमा जो है पावर जो है जानता है कितना प्रभावशाली स्वामी तो देवी हाथ जोड़ के बोल ठीक है पीलो जो बोल रहा है इतना प्रजा सब मर रहा है आप तो करता हो बचा लो अब शंकर भगवान ऐसा करके सारे हलाहल हल विष को पान करना शुरू कर दिया सारे हलाहल हल विष को पान कर ली सिर्फ ये हाथ जो हाथ ऐसा करके पान किया और इधर से जो टपक के दो चार बूंद चार बूंद छह बूंद, बूंद गिरा है जितना बीस इधर से गिरा है टपक के वो जो विष है इसी विष का चक्कर में सारा जो जगह जल रहा है वो चार छ बुद्ध गिरा था नीचे ये सब विष जो है ये सारे सर्प जो जितना सारे सर्प है बिछुआ है जितना सारे विष वाले सब प्राणी हैं वही थोड़ा सा टपक के पड़ा था जमीन पे वो विष के द्वारा सारे दुनिया में जलन हो रहा है कितना साफ डांस रहा है किसी को बिछुआ डांस रहा है वो उतना ही विष बाकी भी सारे बीज जो हैं सब शंकर भगवान पी गया और पीने का टाइम के सम सं, टाइम पे शंकर भगवान बड़ा चिंतित हुए बोले हमारा हृदय में साक्षात और पर, अखिलेश्वर भगवान का भाषा है हम बीज को पान कर ले बीस अगर नीचे जाए तो ठाकुर जी का जलन होगा ठाकुर जी मेरे हृदय में रहते हैं आ, हम तो आ जाने नहीं देंगे क्या करें बीज पान पान जब करना शुरू करो तो तब याद आए ठाकुर जी है अंदर में इधर है ठाकुर जी का जलन होगा तो ऐसा करे विष को इधर से इधर तक चिपक दिया विष को थोड़ा सॉरी विष को पान कर लिया लेकिन इधर से इधर नीचे आने नहीं दिया इधर इसके बाद शंकर भगवान का जो कंठ है वो नील पड़ गया नीला एकदम ऐसे इसका नाम नील नीलकंठ नील नीलकंठो या पूरा नील हो गया इसका पुराण में बहुत सारे घटना है देवी बहुत सारे घटना इधर बोलने का दरकार भी है नहीं और कालकूट विष पान करने का बाद इसके बाद फिर जोस में आकर फिर मंथन शुरू किया करने के बाद सूर्य गाय माता उठा सूर्यि गाय माता इसके बाद मंथन करते हुए उच्च शर्वा घोड़ा इसको ले लिया कौन बोली महाराज इसके बाद कौस्तुब मोनि उठा मंथन करते करते मंथन चलते रहे कौस्तुब मोनि अजीत जो है ऊपर बैठा हुआ है ठाकुर जी ले लिया और पारियात हुआ स्वर्गराज इंद्र लिया अपसरा उठा इसके बाद आठवां बार जो है लक्ष्मीदेवी स्वयं हुआ सगर मंथन करके लक्ष्मी देवी प्रकट भयें लक्खी देवी तो साक्षात ठाकुर जी का ही शक्ति है ठाकुर जी ने उसको ग्रहण किया और इसके बाद जो है आ, इसके बाद शिव उठा उसके बाद बारूणी देवी उठा को ओसुर लोगों ने एक कन्ना को ग्रहण किया बड़ा दिखने में मजादार है दसवां बार जो है धन्वंतरी साक्षात भगवान जिसका नाम शरण वास्तव में कोई ले तो सारी बीमारी हट जाए धनवंतरी भगवान धन्वंतरी भगवान का बारे में गोर पुराण में बहुत सारे कुछ है ये जो मनुष्य लोग है ये जो जगत है इसमें कैसे तुम्हारा ये जो चिकित्सा है आयुर्वेद चिकित्सा इसका बारे में बहुत सारे भी चीज़ बोला हुआ है धन्वंतरी आए अमृतपूर्ण कल से लेकर आविर्भाव है लेकिन ओसुर लोग इतना बदमाश है कोई जो अंडरस्टैंडिंग हुआ जो चुप्ति हुआ माने नहीं और जब ही अमृत उठे लोभ के मारे पूरा अमृत लेके पूरा भागना शुरू कर दिया देवता लोग निराश हो गए बोले क्या महाराज ऐसा तो कोई बात नहीं था हमारा बात एक साथ बात हुआ था अमृत उठे को बांट के खाएंगे और वो लेके भाग रहे अमृत लेके भागा तो क्या करे अभी अमृत लेके जो देव जो असुर अमृत कलश को लेके भागा ओसुरो का बीच में भी लड़ाई आ गया हम आगे पिएगा हम आगे तो वो लोगों का बीच में लड़ाई हो गया जो है वो अमृत का कलस भागा और उन लोगों को भी लड़ाई है हमको दे वो हमको दे हम पहले खाएंगे बाज में लड़ाई लगी इतना लड़ाई बाप रे बाप उसके बाद ठाकुर जी का शरण में गया देवता लोग ठाकुर जी आपका ही तो कहना से आप ही तो बुद्धि दिए थे आ अभी देखो ऐसा मुसीबत आ गया ठाकुर जी और चिंता मत करो इसके बाद ठाकुर जी मोहिनी का रूप पकड़ के असुर के पास आए सामने आए मोहिनी का रूप देखकर पागल हो गया बोले कहा से आए महाराज इतना सुंदर अरे बाप रे अब उसका पीछे उसका रूप देखते रह गए और अमृत का अमृत का लिए जो बीच में लड़ाई था आपस में वो बंद हो गया सब देखते रह गए ऐसा बापरे कितना सुंदर अब बाद में जो है तो अमृत कॉलोर लेके लड़ाई बोले तुम लोगों में लड़ाई क्यों हो रहा है सुंदरी पूछे बोले देखो अमृत देखो बोले आप एक काम करो ये अमृत कॉलोस आपका हाथ में दे दे आप थोड़ा बंटवारा कर देना बोला हाँ हम करेंगे लेकिन एक शर्त है हम जो कुछ भी करें इसमें आप कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे तो हम अमृत कलश फेंक के हम भागेंगे बोलो ना ना आ, जो आप करोगे वही हम मानेंगे चलो उसके बाद देवता लोग सोचे कि ये नारी है इतना सुंदरी और नारी का साथ झगड़ा करना उचित नहीं है हम लोग वीर है वीर आदमी अगर कोई नारी के साथ लड़ाई करे शोभा नहीं देता और ठीक है आप जो करोगे हम मान लेंगे इसके बाद मोहिनी इजत हंसा मुस्कान उसके बाद बोले ठीक है अब ना के आओ सब ना के नया वस्त्र के पूरा पूरा सज्जित होके आओ और लाइन पे बैठ जाओ पूरा लाइन पे बैठ जाओ और देवता लोगों को भी बोला सब आओ सब ना धो के पूरा साफा होके पूरा मंगल चिन्ह लगा कर आके तिलक फिलक लगा के बैठ गया पूरा देवता लोग का ये लाइन है असुर लोग का ये लाइन है और पहले जो है क्या ये मोहिनी जो है मोहिनी पहले अमृत कलश को लिए उसका चाल बोल देख के ही असुर लोगों को हो गया और बात क्या करे उसका जो चाल बोल है वो दुख के हो गया बाप रे और जो भी करे उसका साथ कुछ बोलना नहीं वो क्या कि मोहिनी पहले ही अमृत लेके धीरे धीरे अपना जो बांटने वाला जो चम्मच है धीरे धीरे अमृत दे रहा है पहले देवता दे है। आ, लोग को देना शुरू कर दिया और असुर लोगों में देखना शुरू करिए आपस में क्या हो रहा है भले चुप हो जा अमृत जो है ऊपर में पतला है नीचे में गाढ़ा है वो गाढ़ा हम लोगों को देगा कोई चिंता मत कर झगड़ा करने से क्या फायदा नीचे में गाढ़ा है ना ऊपर पतला है पतला वो लोगों को दे रहा है देने दे ठीक है देने दे आ, बात में बीच में कुछ बात मत कर वो ठीक है पूरा चमच धीरे धीरे धीरे धीरे दे, देवता लोग को सब अमृत देना शुरू कर दिया आप बीच में से जो राहु केतु है बहुत चालू वो एक क्या की देवता लोग का वेश बना के जाके बैठ गया कहा अमृत बोलो देव क्या कौन जाने अमृत खत्म हो जाए तो मिलेगा नहीं देवता लोग अमृत हाथ में गया वो पान किया बस सूचित कर दिया सूर्य भगवान ये बोले अमृत पान कर रहे चंद्रमा ठीक है संग संग क्या किया ठाकुर जी चक्रो दे के बोला काट दिया अमृत हो गया नहीं आधा राहू केतु ऐसा ऐसा जो है ऐसा करके जब देवता लोगों को पिला पूरा अमृत खत्म हो गया तो उसके बाद असुर को बड़ा गुस्सा आया थी। ये तो धोखेबाज ये तो धोखा दे दिया चलो एकदम बड़ा लड़ाई एकदम बुरा धूम धड़ा का लड़ाई लग गया बुरी बाप रे बाप पूरा ऐसा लड़ाई की मत पूछो देव दानव में भयंकर लड़ाई लग गया ऐसा लड़ाई बने लोम हर्षण बहुत सारे असुर मारे गए और नारद जी महाराज आके बोला देखो ये लड़ाई जो कर रहे हैं उसमें फायदा क्या है लड़ाई बंद करो देखो तुम्हारा कितना सारे मारा गया सारे तुम्हारा इसके बाद शुक्राचार्य जो आया असुरों का गुरु असुरा का गुरु शुक्राचार्य आके अपना अमृत संजीवनी मंत्री के मंत्रों के द्वारा जितना सारे ओसुर मरे गए सबको संजीवित कर दिया करने का बाद वो तो देवता लोग क्या करे उसका तो बहुत सारे हुआ देव तारा है हाँ। इसके बाद बहुत सारे हो गया इसके बाद जो है जो मोहिनी मूर्ति पकड़ के ठाकुर जी जो असुर लोगों को वंचन किया शंकर भगवान जब सुस्त हुआ विषपान करने का बाद जब सुस्त भये तो ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी आपका जो अपना जो मोहिनी मूर्ति है मैं देखना चाहूं ठाकुर जी हंस के बोले तुमको क्या दरकार है सब देखने का यह सब झमेला में नहीं नहीं ठाकुर जी हम देखेंगे आपका सारे अवतार हम देखे ये अवतार भी हम देखेंगे बोले छोड़ दो ये अवतार देखने का कोई दरकार नहीं उसूल लोगों को थोड़ा अब इसमें समाज में तर्क उठता है वितर्क हो ये ठाकुर जी का तो ये न्याय नहीं, नहीं हुआ ठाकुर जी अन्याय किया ठाकुर जी साक्षात भगवान भगवान अन्याय किया असुर और देवता लोगों को अमृत बंटन करना चाहिए था देवता लोगों को खिला दिया ऐसा विचार करके संसार का जो जो अविवेकी जितना सारे जीव हैं आदमी हैं सब तर्क उठाता है इसमें बात है कि असुर लोग तो असुर है असुर लोग तो असुर है।, तो है ना देखो अमृत कलश आया तो वो पहले तो बेईमानी वही कर दिया जब अमृत उठा बेईमानी पहले कौन किया उसूल लोग ही तो किया उसूल लोग रे के दौड़ा तो बेईमानी का जो बेईमान है बेईमान आदमी का साथ क्या किया जाए सापों को अगर अमृत पिलाओ तो कोई फायदा है नहीं जहर फैलेगा लाभ नहीं और ठाकुर जी ने पहले देवता लोग को सिखा दिया था जो ऐसा करोगे वही मुशिक जो नए वही मुशिक जो चुक्ति है वही मुशिक ये चुक्ति में आकर तो काम करोगे धीरे धीरे पहले लड़ाई नहीं करना धीरे धीरे काम लेना ऐसे ठाकुर जी सिखा दिया था वही मुशिक जो वो जो थोड़ा कहानी है थोड़ा हम सुना दे बले एक वही सांप किसी भी हालत से एक जो टुकड़ी है उसका अंदर में गया और कैसे भी हो पहले से ही एक चूआ उधर उपस्थित था और क्या हुआ ये चूह के चुहे का साथ सा, जो सांप है साप का चर्चा हुआ पहले ये वही जो है सांप इस अंदर में गया उसका बाद वो दोनों दोनों का जो बाहर का पथ है किसी भी हालत से बंद हो गया पहले घुसा था उसका बात आप जगह नहीं है निकालने का इसी समय वो सर्प जो है सर्प वही को सांप तो कांपने लगे और वही जो ऐसा आप बोले जो है चूहा जो है कपने लगे सांप को देखकर सांप ने बोला भैया कोई चिंता नहीं है और एक काम करना आपका साथ मेरा चुपती है बोला आप तो खा लोगे नहीं नहीं नहीं अभी नहीं खाएंगे आप तो दोनों ही मुसीबत में गिरे हुए हैं आप तो दोनों ही आपका भी मुसीबत है मेरा भी मुसीबत है इस स्थिति में कोई किसी का दुश्मन तो है नहीं अभी दोस्ती है तो क्या करना है बोले दोनों में चुक्ति हो जाएगा बोले कैसा चुक्ति बोले आपका तो दांत है छोटा छोटा ये जो बाहर निकल का रास्ता है वो निकालने का व्यवस्था कर दो उसके बाद निकल जाएंगे हैं और बोले आप हमको खा लोगे बोले नहीं ना हम खा खाएंगे कैसे वो तो चुकती है पहले चुकती हुआ ना एक साथ आप भी निकाल जाओ हम भी निकल जाए खाएंगे नहीं किसी को कोई व्यस तो शत्रु है ही है तो चूहे ने क्या किया बातों में आ गया आके धीरे धीरे बड़ा कष्ट करके अपना जो सुंदर तीखा दांत है तीखा दांत है इसके द्वारा धीरे धीरे धीरे धीरे निकालने का रास्ता कर दिया जब निकालने का रास्ता कर दिया सांप ने देख लिया कि मेरा क्या मेरा जो बॉडी है कहीं निकालेगा क नहीं पहले ही हिसाब लगा दिया अभी निकालेगा मेरा शरीर जो है वो चूहा जो होल बनाया थोड़ा छिद्र बनाया उसमें हम निकाल जाए बस जो भी देखा मेरा निकालने का व्यवस्था हुआ वो सांप ने क्या क्या चूहा को पकड़ के पहले खा लिया ऐसा क्या एग्रीमेंट है देखो ये असुर लोग है ये असुर लोग तो पहले बेईमानी किया ठाकुर जी का अन्याय कभी नहीं होता ठाकुर जी कभी किसी का साथ बेईमानी नहीं कर सकता प्रलाद महाराज जी का जो चर्चा हुआ था उधर भी आप सुने हो जैसे दर्पण में अपना मुख को देखते हैं जैसा आपका मूर्ति है वैसे ही दिखेगा हैं? दर्पण में जो आपका चेहरा देखोगे जैसा मूर्ति है वैसे ही दिखेगा कोई बन नया मूर्ति तो नहीं देखोगे जो है वैसे ही है लोग बेमान है बदमाश है पहले ही बेमानी किया तो ठाकुर जी का कोई दोष नहीं ऐसा ही इसके बाद क्या हुआ अमृत मंथन जो हुआ उसका बाद जो देवता लोक स्वर्ग में चले गए और ये जो है शंकर भगवान बार बार बोलते रहे ठाकुर जी आपका ये मोहिनी मूर्ति हम देखे इतना बार बोला तो ठाकुर जी बोले ठीक है तुम्हारी आपका इच्छा है तो देख दिखा देंगे बोल के ये मोहिनी मूर्ति दिखा दिया नंदिया और देवी मैया पार्वती को लेकर शंकर जी किसी जगह गए और देखे अचानक देखे एक अपूर्व रमणी वो जो बागान है उद्यान है उद्यान में खेल रही है उसका मूर्ति देख के शंकर भगवान मोहित हो गया शंकर भगवान का नाम है काम जय किया काम शंकर भगवान काम जो एक काम को जय किया था शंकर भगवान अब ये शंकर भगवान अब यो मूर्ति देखकर घबरा गया ये ऐसा मूर्ति जिंदगी में दिखाएंगे अरे पापे बाप याद ही नहीं है कि बीच में हमारा सामने पार्वती मै पार्वती देवी है हमारा पत्नी और नंदिया भूल गया और शंकर भगवान पीछे चलना शुरू कर दिया उसका पीछे पीछे जाते जाते जाते जाते, जाते, जाते, जाते वो पकड़ने का कोशिश किया वो भी भाग रही है फिर पकड़ने का कोशिश कही इधर से उधर इधर से उधर वृक्ष लता से इधर उधर शंकर भगवान पकड़ने की कोशिश की उसके बाद जब पकड़ ली बस संग, संग क्या हुआ शंकर भगवान दौड़ते रहे पहले उसके बाद जब पकड़ ली उसमें से ठाकुर जी प्रोकुट गया बोला शंकर तुम्हारा क्या हुआ अरे शर्म बड़ा शर्मिंदा हो गया पहले ही बोला था न हमारा ये मोहिनी मूर्ति देखने का कोशिश मत करो अब दिखा दिया चका दिया तुमको देखो ये हम है इसमें से शंकर भगवान का जो धातु है उसमें से तमाम जो सोने चांदी जितना सारे हमारा पृथ्वी जितना सारे वो दौड़ते रहे मोहिनी का पीछे पीछे तो शंकर भगवान को जो धातु है उसके द्वारा पूरा धातु है ये धातु हमारा सोने चांदी पीतल जो कुछ भी सारे शंकर भगवान ये ठाकुर जी का मोह है माया इसके द्वारा ठाकुर जी प्रमाण किए देखो हमारा माया मम माया दूरत्मे वो जे प्रबद्ध माया मेतम तरंत थे शंकर भगवान साक्षात काम जयी है फिर भी उसको चका दिया कितना सारे सुंदर इसके बाद जो है भिन्न भिन्न मोनु छ मोनु चाक्षुष मन में चाक्षुष मन में सागर मंथन का बात हुआ उसके बाद सप्तम मनु जे श्रद्धदेव मनु इस समय विष्णु बामन रूप हुआ था बामन रूप पकड़ के इसका प्रसंग आएगा सावरणी मनु हुआ इस समय सार्वभौम नाम पकड़कर इंद्रों को सहायता किया दक्ष सावरणी हुआ इस समय ऋषभ विष्णु ऋषभ नाम पकड़ के इंद्र इंद्रों को सहायता किया ब्रह्म सावरणी मनु इस समय में विष्णु विश्वसन नाम पकड़कर इंद्रो को सहायता किया धर्म सवर्णि मनु इस समय में विष्णु धर्म सेतु नाम में हुए विख्यात हुए और रुद्र समय में विष्णु सुधामा नाम में विख्यात हुए और देव सवर्णि इस समय में, में विष्णु जोगेश्वर नाम लिया था इंद्र सवर्णी मनु यही शेष मनु है इंद्र सवर्णि मोनु इस समय विष्णु बृहद नाम व्यक्त विख्यात तो हुए ये जो चौदह मनु का जो ये जो विषय हमने वर्णन किए ये बड़ा जो है भले एक एक मनु जो है हमारा स्वत्व तेता दापर कली स्वत्व तेता दापर कली है सत्वजुग का आयु दापर जी का आयु सब जानते हो सुने हो बार बार क्या बात ये सब ये जो कली काल कली काल कली का आलु तीन लख इसके द्विगुना कर दो फिर हो जाएगा दापर इसके द्विगुना फिर तेता इसके द्गुना सत्य इसका जो समेशन अर्थात ऐड करके जुग करके जो आता है इसको बोलता है एक चतुर्जुग का विन्यास एक साइकिल वन साइकिल हुआ सत्य देवा दापुर खोली घूम के आया ऐसा घूमते घूमते जब इका चतुर्युग जाए एक चतुर्युग जाए इतक चतुर्युगर चतुर्युग में एक मनु का ये है। तो 27 चतुर्दुग का जो इसे है इतना चतुर्युग है सत्य सत्य जाते जाते 27 तम चतुर्युग जो आए इसमें जो जो आपका ये आएगा क्या कहे जो कोली और दापर उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और जब कृष्ण भगवान प्रकट अप्रकट प्रकट लीला की उसके बाद ही फिर गौरंग महापू आते हैं मतलब हर चतुर्युग में भगवान चैतन्य महापू नहीं आते कृष्ण भी नहीं आते हर चतुर्युग में नहीं आते पूरा एक पूरा मनंतर में एक वाह हम ऐसा आते हैं ऐसा विनाश है तो ऐसा करके जो चौदो मनु का पूरा ऐसा हिसाब लगाओ इकहत्तर मन्नातर इकहत्तर जो चतुर्युग है उसमें एक मन्नातर ऐसा करके चौदह मनु जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है बारह घंटा ऐसे ही बारह घंटा रात भ्रा भयंकर ऐसा करके ये किए तो देवता लोग जो है ऐसा जो दीति मैया आदित्य आदिति मैया दीति मैया का जो व्रत का बारे में बताया था दीति मैया अपना स्वामी कश्यप जी को बताई थी हमको एक ऐसा लड़का दिलाओ जैसे इंद्र को मार सके तो कसब मुनि ने उनको एक पुंसुबन जो क्या बोला था एक व्रत ये व्रत के द्वारा ये व्रत अगर सही पालन करो करोगी तो हो सकता फल लेकिन व्रत उल्टा हो गया होने के कारण इंद्र भगवान दी थी मैया का गर्भ में प्रविष्ट होकर क्योंकि जब तक कोई गलती ना निकले इंद्र का हिम्मत नहीं की जाए व्रत टूट गया व्रत का जो नियम है तभी इंद्र भगवान इंद्र भगवान बहुत आपका धीरे धीरे ढूंढ रहे थे कब गलती करे जब गलती कर तब हम घुसेंगे गलती किया एक गर्भ उसी समय घुस के गर्भ का अंदर में जो गर्भ है उसको सात भाग किया सात भाग करने के बाद फिर एक एक भात को और सात भाग किया तो वो बोलो चिल्लाना शुरू कर दिया बोला हमको मार क्यों रहे वो हम तो आपका ही भाई है बोला हाँ तो भाई है तो निकल के जो बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या हुआ उनचास वायु वो देवता लोग का पक्ष देवता लोग का पक्ष में रहता है और इधर जो द्वितीय मैया दी मैया बड़ा दुखी क्योंकि हमारा देवता लोग जो है हमारा जो लड़का सब देवता है क्योंकि अदिति मैया से देवता लोक का विर्भाव अदिति मैया से द्वित्य दानों का विर्भाव और अदिति मैया कश्यप मुनि के पास जाके बड़ा प्रार्थना की कातर जे शामिन हमारा लड़का लोग ऐसा भटक रहा है रास्ता में कोई जगह नहीं है श्री भ्रष्ट के कुछ तो उपाय बताओ एक ऐसा व्रत बताओ कि हम व्रत करके ठाकुर जी के रिझाए संतुष्ट करें और ठाकुर जी कृपा करके व्यवस्था कर दे कश्यप मुनि ठीक है एक काम करो तो मैं काम करो पय व्रत करो और पय व्रत कैसा है बोला ऐसा है सब बोल सब बोल दिया दूध पान का व्रत है और कुछ नहीं पिए बड़ा थोड़ी समय का व्रत है ऐसा व्रत धारण दादस बारह दिन मात्र उसको बताया था एक साल का व्रत जैसे कि गलती हो जाए हैं दादस आहो पय व्रत गोहन करके जैसे जैसे नियम बताया वो शुरू कर दिया व्रत तो इतना सुंदर किया इतना सुंदर किया व्रत तो एकदम निखुत इसके द्वारा ठाकुर जी प्रसन्न भये और अंतिम दिन ठाकुर जी को स्तब्ध किए तो ठाकुर जी प्रकट भये ठाकुर जी बोले मैया क्या चाहती हो बोले ठाकुर जी बोले माँ तुम क्या चाहती हो तो मेरे को मालूम है तुम चाहती हो कि अपना जो बच्चा है सब देवता लोग इसको इसका जो कष्ट है इसको निवारण होके तुम बच्चा लोगों के जो तो देवता लोगों को लेकर स्वर्ग में रहोगे यही ना बोला हाँ ठाकुर जी यही तो है देखो क्या रास्ता में घूम रहा है तो आखिर बोले ठीक है हो जाएगा चलो हम तुम्हारा गोदी में बामन रूप पकड़ कर आएंगे हम तुम्हारा कब तुम्हारा गोदी पे आएंगे आविर्भाव उसके बाद सारे समाधान हो जाएगा धीरे धीरे इसका बोल ऐसा करके द्वितीय आदिति मैया को ठाकुर जी आशीर्वाद की ठाकुर जी जब आशीर्वाद की तो पाय वो तो ठीक हुआ था आशीर्वाद ले लिया उसके बाद अभी बामंदे भगवान जो है बामन भगवान आविर्भाव होने का चक्कर में है बामन भगवान आविर्भाव हुआ कब भले एक सुंदर दादोशी का दीना जो है दादोशी का दिन बामन देव आविर्भाव हुआ बामन का वो अवतार कैसे आदिति व्रत करने के बाद ठाकुर जी प्रतिज्ञा किया तो ठाकुर जी गर्भ में प्रविष्ट हुए ब्रह्मा आकर बड़ा स्थाप स्तुति किए ठाकुर जी को आ भादो महीना जो है उसका शुक्ला द्वादशी तिथि भगवान बामन देव का सप और आदिति मैया को हैं उपलक्ष्य करके फिर आविर्भाव भये ऐसा करके जो है बामन भगवान का आविर्भाव हुआ बोलो बामन महाराज की जय बामन भगवान का आविर्भाव हुआ बामन भगवान आविर्भाव होने के बाद बामन जी को सारे बामन जी को कश्यप संस्कार किया सब कुछ किया उसके बाद बामन महाराज देखने में बहुत सुंदर इतना सुंदर देखने में बापरे और लेकिन छोटा इतना छोटा बामन जी महाराज देखने में बहुत सुंदर लेकिन क्या करे इतना छोटा है अब बामन जी महाराज जब जब उसका उपवेष संस्कार हुआ उसके बाद सारे देवता लोग आकर सारे देवता लोग आकर एक एक करके उसको उपहार दिया सारे उपहार दिया कोई डंडो को मंडुल दिया कोई खरम दिया कोई भिक्षा झोली दिया ऐसा करके सारे जो देवता लोग हैं सारे शब दिया इसके बाद बामन जी महाराज ठाकुर जी क्या की बोली महाराज का जो यग जुग है योग्य हो रहा है भृगुक क्षेत्रों में वो योग में जाने के लिए तैयार हुआ जब भृगुक क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार हुआ तो बलि महाराज धीरे धीरे उधर गए और बलि महाराज जो स्थल में गए जो स्थल में जाके जब पहुंचे तो सारे देखकर आश्चर्य हो गया इतना तेज है इतना तेज है क्या करे पहले तो भगवान का आविर्भाव तिथि जो है हमने कहा भले सुंदर भले श्रोणायम श्रावण दादश्याम मुहूर्ते अभिजीति प्रभु अविजित मुहूर्त ये बड़ा सुंदर मुहूर्त है ये अविजित मुहूर्त जो है बड़ा सुंदर मुहूर्त है इस मुहूर्त में सावन भादो महीना का जो सावन श्रावण द्वादशी इस आविर्भाव हुआ सर्व नक्षत्र जो है बड़ा अनुकूल भय और स्वर्ग से शंखो दुन्दु भी सारे बाजना शुरू कर दिया पुष्पिष्टि शुरू हो गया इसके बाद हम बोले बामुन जी महाराज को सारे देवता लोग एक एक करके कोई कमंडुल दिया कोई कोई भुक्का झोली दिया ऐसा करके सारे कमंडुल कमुंडुलेद गर्व कुशाण सप्त अक्षम अक्षमाला महाराजो सरस सत्यात्मन ऐसा करके तस्मा इति उपो नीतायो यक्षराट पत्रिकाम अदात भिक्षा भागवती साक्षात है साक्षात उमा अदाद ओंबिका सती अम्बिका भिक्षा दी ऐसा करके सारे सब देवता लोग मेखोला आदि सब कुछ दे दी अब सुंदर दिखने में बहुत सुंदर वापन जैसा लगता है बहुत सूर्य एक साथ उठा अब जब ऐसा करके बावन देव पूरा टुक टुक टुक टुक करते पूरा गया कहा भिगु कक्ष बोल के जो जगह है जहाँ बोली महाराज का जग्गो हो रहा था शुक्राचार्य जो भी उधर है बड़े बड़े सब उधर योग्य हो रहा था उधर जब पहुंचा पहुंचने का बाद बोली महाराज देख के योगो स्थल में बैठा था देखे अरे बाबा इतना तेजस्वी पुरुष आ रहा है कौन है ऐसा बोली महाराज खड़ा हो गए खड़ा होके स्वागत किया बोली महाराज बोले स्वागतम ते नमस्तुभ्याम ब्राह्मण किं करवामते हे ब्राह्मण बोलो किस कारण कैसे कैसे आना पड़ा इधर कैसे आए बताओ स्वागतम थे नमस्तुभ्यम ब्रह्म किं करवामते बमुर सिनम तपह साक्षत तु तो आर्यो बपुर धर्म ऐसा आपका तेज है बम तो हम तो आश्चर्य चोकित हो गया कैसा है अब क्या आपको क्या भिक्खा दे ऐसे तो हम दानी तो है ही है हम दानी है बोली महाराज है दान देते रहते और ये तो हमारा जोग्य क्षेत्र है इसमें तो हम देंगे, कोई ब्राह्मण विष्णु तो ऐसे खाली हाथ ना जाए तो हम क्या दे क्या लेंगे आप गांग कांचनम गुण व्याम अमृष्टम तथा तथा अन्नो पेयम उतो विक्र कन्याम ग्रामान समृद्धांगण गयानो व थन रथन तथा रोत्तम है जो आपका इच्छा है कोई देश ले लो कोई गांव ले लो जो आपका इच्छा है जो आपका मर्जी ले लो जो मांगोगे वही विप्रो करना ले गे विप्रो कमरा दे देंगे ग्राम हाथी घोड़ा किस भी मांगो सब हम दे देंगे कोई आप जो मांगोगे वही दे देंगे हम कोई बात नहीं ऐसा जो बोली महाराज बोले आप आए हो बड़ा भाग से बड़ा सौभाग्य है आप आए हो आप क्या दे बोलो आपको दान हम दान दक्षिणा देंगे जब ऐसा करके बार बार बोली महाराज ने पूछा तो सुखदेव गोस्वामी इधर बोले वाचो इतो इति बिरनेर वाक्यम धर्मयुक्तम सौ सुनत निशम भगवान प्रीतः प्रति नंदोदम अब बड़ा प्रसन्न हो के जब ऐसा मीठा वाक्य बोला धर्मयुक्त वाक्य बोला बोली महाराज बड़ा प्रसन्न हो के भगवान अभी बोलना शुरू कर दिए ये जो भगवान है इसका बारे में बोली महाराज का कोई पता नहीं वो जानता नहीं ये है साक्षात भगवान आया भगवान बोले बच तब तज्जन देव सुनम कुलोचितम धर्मयुक्तम जसस्करम जस्व प्रमाण भा पितामह कुल वृद्ध प्रशांत आप जो इतना सुंदर मीठा बाको बोले हैं बच स्तवी तजन देव सुनितम कुलोचितम आपका खानदान में ऐसा ही जो वाक्य है ये उचित है आप जो सुंदर वाक्य को बोले हैं वो तो धर्मयुक्त तो वाक्य आपका जो खानदान है बड़ा ऊंचा खानदान है देखो आपका खानदान में प्रहलाद महाराज भी प्रहलाद महाराज जी हैं कितना जस कमाएं प्रहलाद महाराज का जस जो है पार सारे चौदह भुवन में फैले हुए हैं इतना जस है जसवान व्यक्ति है और अब आपका तो ये बात तो ठीक ही है जुस्मत कुले यद जससा मलेन प्रहलाद अभापमखे सर्वमय जैसे चंद्रमा पूर्णिमा पूर्णवासी के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं देखने में कितना सुंदर तो सारे दुनिया देखते हैं चंद्रमा का सुंदर जो है गुणगान भी करते रहते हैं तो भले जुस्मत कूले जद जसता मलेन प्रहलाद अभा तुम्हारा खानदान में प्रहलाद महाराज के जो जस है जो गुणगान सब सारे जगत करते रहते हैं देखो जैसे आसमान में चंद्रमा सुंदर शोभा देते हैं सही कितना सुंदर ठीक बोले हैं सुंदर और देखो अभी तुम्हारा खानदान में देखो निशम तदव भ्राता हिरण हम तुम भातृहणम क्रुद्ध निलयम हरे कितना बीर पैदा हुआ अभी तो बढ़ा रहे अभी प्रशंसा करते करते बढ़ा रहे ऊपर उसके बाद फेंक देंगे पर तुम्हारा ही खानदान में तो हिरण्य आया था देखो कितना बीर भैया का बदला लेने के लिए हरि को ढूंढने के लिए हरि का जगह गया कहा हरि है मार डालेंगे हरी को कितना बीर है देखो ऐसा कहके बढ़ावा दे रहे उठो, उठो उठो पहले इसके बाद क्या करें बोले अभी जो है बोली महाराज जब ऐसा बार बार बोलते रहते तो बामन जी बोले देखो हमारा विशेष किस चीज का जरूरी है नहीं हमारा तीन पद भूमि अगर दे दो आप तो हो जाएगा तीन पद भूमि से काफी है हम तपस्वी है हम संतसी ब्राह्मण हैं हम संतसी ब्राह्मण तपस्सी आप तीन पाद भूमि दोगे तो इसी में मैं संतुष्ट हो हूँ कोई विशेष कुछ चीज का दरकार है नहीं तो बोली महाराज तो हंसते रह गए तीन पाद भूमि आप इतना नाटा हो छोटे और तीन पाद भूमि कितना होगा इतना भूमि में क्या करोगे बैठना सोना खाना कुछ छोपड़ी झोपड़ी बनाओगे कुछ नहीं होगा इतना छोटा जगह में काउआ नाई नहीं, नहीं बड़ा जगह ले लो आप अपना जो स्वार्थ है अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें आप कॉन्सियस नहीं है ले लो पूरा जो हम देते देना चाहते हो सो ले लो बोले महाराज हम लेके क्या करें देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं देना है तो यही दो नहीं तो हम ले लेंगे ले ले। क्योंकि आज तक जितना राजा महाराजा धरती का ऊपर पैदा भये सारे राजा महाराजा हुआ देखो इतना पृथ्वी का राजा हुआ हुआ नहीं गोय गोय से लेकर कितना सारे लेकिन किसी का संतुष्टि नहीं हुआ अभी बोला ये राज्य मेरा है उसके बाद फिर दूसरा राज्य मेरा है ऐसा करके आपस में लड़ाई चलता ही है कभी भी संतुष्टि नहीं आया कभी देखा हो किसी राजा संतुष्ट हुआ बोली महाराज को ऐसा बोले बोली महाराज बोले अहो ब्रह्म ब्राह्मण आयोद बचसते वृद्ध सन्मता तम बालो वाली समति स्वार्थम है प्रत्य बुद्धो यथा मांग बचो भी समाराधो लोकानाम एकम ईश्वरम पदत्र वृणीते जो अवधिमान दीपदासु दीपदा सुसम भले हमारा सामने आके कोई एक बार मांगे एक बार उसके बाद दुबारा मांगने का जरूरत नहीं होता तुम हमारा सामने आके बोलते तीन पाधूमि दे दो तुम्हारा बिल्कुल विचार नहीं है देखो वालिश से बच्चा है आप हैं तीन पाधुमी क्या होगा हैं पदानी त्रिणी दैत्यन्दो सन्मिता पदाममो तस्मात दत्तो महीम बन तस्मात दत्तो महीम ईशदी अहम बरोदर बड़ोदर बरोदर स्वभा आप जो दानियों में श्रेष्ठ है ऐसा बड़ा दानी है तस्मात तत्व महिम ईशत वृणी अहम बड़ोदर स्वाद पदानी त्रीणी द्वित्रेन्द्रानी पदाममो हमारा जो छोटा छोटा पैर है इसी पैर का माप के तीन पाद भूमि दे दो बस इसी में मैं संतोष हूं उसके बाद बोला आप बुद्धि नहीं आप विचार करके लो ऐसा छोटा मोटा जाएगा क्या होगा तो ब्राह्मण बोले देखो शांति अगर किसी का अंदर में शांतिर शांति अशांतो सुखम जो अशांत व्यक्ति है उसको शांति होने देखा समाज संसार का जितना सारे आदमी हैं वो सोचते रहेगी कि, कि महाराज ये अगर हमारा जिंदगी में हो जाए तो शांति हो जाए हमारा जिंदगी फिर वो हुआ चीज प्राप्त हुआ उसके बाद शांति नहीं भाई ऐसा करके अशांति जाते नहीं अशांति का अंदर भी अशांति अशांति और कुछ नहीं होता इससे बोलते देखो आज तक किसी का हृदय में शांति नहीं आई ये जो वासना है कामना वासना है कामना वासना का जो आग है ऐसे ही जलते रहता है कभी भी इसका इसका समाप्ति नहीं है कभी कोई दिखाओ कि प्राप्ति होने के बाद बोला बस हो गया हमारा संतुष्टि ऐसा नहीं बोला आज ये मांगा काल वो मांगा काल वो मांगा कुछ हुआ ही नहीं है इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए आप देना है तो ये दो सप्तो दीपाधि पतयो नीपा बनो गया दिर् कामिर्गत न अंतम तृष्णया इति न सु हम सुने हैं हम तो अच्छा है हम सुने हैं सप्तोदी अधिपति निपाजो ये सब इसने को जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं आया शांति नहीं आया सारे जिंदगी भर उसका हृदय में टेंशन ही टेंशन बने रहे इससे आपको देना है तो यही दो नहीं तो हम चले नहीं नहीं नहीं छो तीन पादी हम दे देंगे ऐसा जब राजी हो गया ओम राजी हो गया तस्मात्नी पदने्य वृणे जद बरोदर सवाद है तदावत्व सिद्धअहम वित्यम यावत्त प्रयोजनम जो ब्राह्मण वैष्णव है जो तेजियान है वो अगर किसी से मांगते रहे दान दक्षिणा लेते रहे उसका तेज क्षय हो जाए दान दक्षिणा लेना कोई मजा मजे का बात नहीं किसी से दान दक्षिणा ले लो तो उसका तेज क्षय हो जाए सावधान से दान दान लेना दान लेने का हिम्मत है तो दान लो तो नहीं तो ना लो और दान लो तो दान लेके ठाकुर जी का सेवा में लगा दो ये दान तुम्हारा हजम नहीं होगा इसे बोला देखो जद्रिछालाभ संतुष्ट हो संतुष्ट बड़े जद्रिच्छा लाभ संतुष्ट तेजो विप्रश्वर्धते जो जद्रिछा ज़, लाभ ठाकुर जी का इच्छा से जो हमारा सामने उपस्थित हुआ उसी को स्वीकार करके जिंदगी को गुजारा करो इसमें आपका तेज का क्षय नहीं होगा किसी से मांगने मत जाओ उल्टा सीधा मांगोगे ये दो वो दो ऐसा नहीं ऐसा जुक्ति दिया देखो बामन जी महाराज जदृक्षा लाभ संतुष्ट स्व तेज विप्रश्धते जो भी प्रो जो ब्राह्मण विस्प्रोह जो है जो भजनशील व्यक्ति जो भगवान भगवान का इच्छा के द्वारा जो हमारा जिंदगी में जो कुछ आया इसके द्वारा अगर संतुष्ट रहे उसमें उसका तेज बढ़ते रहता है नहीं तो तेज कमती हो जाए इसीलिए तस्मात अतः यही तीन पद हमको देना है तो देना है तो देव तस्मा पदान्य वो ब्रीणे तरद आप जो वरदानियों में श्रेष्ठ है आपसे यही पर मांगे हैं एताव तय एताव तो सिद्ध हम वृत्व प्रयोजनम जितना जरूरी है उतना हम ले लिया देना है तो देव सुखदेव गोस्वाई बोले ठीक है जब दान के लिए प्रतिश्रुति कर दिया बोले ठीक है हम दे देंगे आपको बोल के कमंडल से पानी लेके फिर संकल्प करके सुखदेव गोस्वामी बोले इतुक्त तो सन आहो प्रति तो प्रतीकृताम जो आप मांग रहे हो ले लो ऐसा बोल के जब बामुन देखो बामुनायो महिम दातुम जग्राहो जलभाजनम बामुनायो महिम दातुम जग्राहो जलभाजनम जल जल पात्र ले जाए कमंडुल अब संकल्प करके दे दे इस समय क्या हुआ जो ये जो है विष्णुवे ख्याम है जो भी है छोड़ दे इसको इसके बाद जो शुक्राचार्य जो है जो जब ये संकल्प किया शुक्राचार्य एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया शुक्राचार्य बोले ये साक्षात विष्णु है तेरा सामने बच्चा बन के आए सब ले लेंगे हड़प कर लेंगे ए सो वैर चने साक्षात भगवान विष्णु जानते नहीं है पागल है कश्यपाद आदित्य तो देवानम कर्ज साधक कर। देवता का जो कार्य है उसको हासिल करने के लिए बोटुक बामन रूप पकड़ कर साक्षात विष्णु परा पर अखिलेश्वर वह आए है ये सो हे विरोचन पुत्रो ये सो वैरेचने साक्षात भगवान विश्व रहा है बंद कर देवता का कार्य को हासिल करने के लिए आए और प्रतिश्रुति तो दिया है पागल पतिश्रुतम तयी तस्मै तद अनर्थम अजानता तू जो हा हम दान कर देंगे हाँ बोल दिया तेरा अनर्थ आ गया पूरा पूरा एकदम कचरा हो जाएगा बड़ा मुसीबत आ जाएगा नौ साधु मन ने दयानम महानुपोगतो अनयः बड़ा मुश्किल आएगा अभी देख हैं क्या करे जानता है क्या करेगा एसो ते स्वाण्वर्यम ते श्रीम तेयो यशो श्रुतम है दस बल्छेन दस आद शक्राय माया मानव को हरि ही ये माया रूप पकड़ कर आए हैं हरि वो सारे तेरे से सब लेके सब इंद्रों को दे दे तू जानते नहीं और ये छोटा छोटा जो पैर है ये पैर का हिसाब से तीन पद तीन पद भूमि देने का प्रतिशी तू किया है लेकिन जानते नहीं है ये तीन पद छोटा छोटा जब पैर को बढ़ाए तो देखे क्या सब ले लेगा त्रिभुवन वज त्रिविही क्रम रिमान लोकान विश्व का युणवे दत्ता मूड़ो बर्ति से कथम मूर्खो कैसे तू जिएगा? ये जो तीन पैर बोला ना धीरे धीरे तीन पैर को इतना तो छोटा है फिर जब पैर को बढ़ाएगा बोले तीन पैर तुम दिना बदले सारे लेगा त्रिभुवन सब ले लेगा त्रिविही क्रम लोकाणु विश्व काय पूरा विश्वकाय को प्रकट करे करके बोले मारा दो तुम बोला तीन पद अब तो कहां से दे पूरा तरह चला जाएगा सर्व सर्वसम विष्णुदत्या मूड़ो हे मूरख विष्णु को सब दे के तू जियेगा कैसे हैं ऐसा करके गाली दी फिर भी बोली महाराज बोले गुरुजी को हमने तो हां कर दी अभी ना नहीं कर सके हमने जो हा बोल दिया तो हां ही हम ना नहीं कर सके बोल दिया तिपत भूमि हम देंगे तो हम देते ही रहेंगे गुरुजी कुछ भी आप बोलो तो गुरुजी गुस्सा हो गया बहुत मेरा बात माना नहीं तीन पात भूमि का चक्कर में पूरा सब जाएगा सारे ओसूर समाज का मंगल विपत्ति आ, आ, आ जाए ऐसा करके जब बोला तो फिर भी सुना नहीं फिर भी सुना नहीं भले हम सत जो है बोल दिया मेरे हम जो हा कर दिया हम अनृतात अनृात अतिबिल्ला झूठा से बहुत डरता था हाँ बोल दिया तो हाँ तो हमने सोचा कि ये तो ब्राह्मण बोटुक ब्राह्मण है तो आपका कहने से अगर विष्णु ही है तो और तो कमाल की बात है हम तो सोचा को ब्राह्मण को दान दे रहे अब आप बोल ले हो विष्णु है तो विष्णु को ही तो दान देना चाहिए मैं तो पिता जो है हमारा प्रहलाद महाराज जी प्रहलाद महाराज जी ने हमको तो यही सिखाया गुरु प्रहलाद महाराज तो गुरु है ना शुक्राचार्यो दे तो शुक्राचार्यो शुक्राचार्यो जोन आचार्य, हम क्या करें बोले ये जो है क्या करें बोलो बोले हम तो देंगे उपाय नहीं हम तो ना नहीं कर सकता अब हां बोल दिया तो देंगे ऐसा करके जब दान दे दिया दाम देने का बाद जो ही बोला था जो ही बोला था गुरु जो शुक्राचार्य जो वही हुआ वही हुआ शुक्राचार्य जो, जो बोला था इसके बाद क्या हुआ बोली महाराज बहुत जुक्ति दिए इसका अंदर वही शिक्षण है सत्यम भगवता प्रक्तम धर्म अयम गृह मे अर्थम कामम जसो वृत्यम जो न बाधते कहिरचित बोले रुवाचो बोली बोले गुरुदेव आप जब आप जो कुछ भी जुकती थे वो सही है अब ठीक बोला गृहस्थी को ऐसा दान देना चाहिए कि अपना जो गृहस्थी का जो गृहस्थी चलाना कम से कम संभव हो जाए ऐसा दान देना चाहिए ऐसा ही आपका ठीक है वहां ही धर्म बटे लेकिन हम क्या करें हम प्रहलाद महाराज जी का खानदान में आया प्रहलाद महाराज जी मेरा गुरु है वास्तविक तत्व शिक्षा गुरु तो ये जो बोली महाराज बोली महाराज जो द्वादश महाजनों में एक महाजन का पद प्राप्त किया इसका पीछे रहस्य क्या है क्या शुक्राचार्य जो गुरु है शुक्राचार्य जो गुरु है नहीं सुचार्य तो ऐसे ही शुक्राचार्य है लेकिन असली गुरु माना है किसको प्रहलाद महाराज को प्रहलाद महाराज को असली गुरु माना है जब ही महाजनों में ये महाजन का पद उसको प्राप्ति हुआ था और नहीं तो नहीं होते ऐसा जो है करके युक्ति दिए उसके बाद बोला झूठा हम कुछ भी करे गुरु गुरुजी बहुत क्या किए गुरु जी, जी शुक्र जो ऐसा शुक करके जब नहीं माना गुरुजी जी शुक्राचार्य जो बड़ा गुस्से में आकर सांप दे दिया एवं अश्रुद्धितम शिष्यम आना बोलचन एवं अश्रद्धितम शिष्यम ससापो अनादेश कर प्रहित स्वत्व मनस्सी बड़ा दे दिया जा मेरा शासन को नहीं माना जा साब दे श्री भस्टो है धीरम पंडित मनज्ञ स्तब्द अस्वस्म उपेक्षाया मक्षासन अतिगो जस्तम अचिरा भ्रश्य से श्रेय तो श्रीभस्ट हो जा मेरा बात माना नहीं कुछ जा साफ दे दिया आप साफ देने का साथ एवं ऐसा करके जो साफ दिया बोले शुक्रा हमारा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो ऐसा साप दे दिया गुरुजी सब कुछ किया सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं फिर भी एवं सप्त सौ गुरुणा सत्यात न चलितो महान का बाद भी सांप दे दिया उसका बाद भी वो बोला कुछ हुआ नहीं बोले ठीक है आप साथ दे दो कुछ भी दे दो फिर भी हम सत्यो वचन से हम पीछे मोड़ेगे नहीं एवं सप्त स गुरुणा सत्या ददो एनम है अर्चितो उदक पुर्वकम भदो बेनम उदक चित्तोत्व मे पानी देखे आ, बामन जी को बामन महाराज को सारे दे दिया हा इसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे क्या हुआ बामन देव जब राजी हुआ धीरे धीरे क्या हुआ पूरा तमाम दुनिया धीरे धीरे बामन महाराज एक पार हृदय पार पास है, धीरे, धीरे धीरे बढ़ाना पूरा ब्रह्मोलोक तक पहुंच गया पूरा पहुंच गया खू भले तद बामनम रूपो रूप भूतम् हरेर अनंत सो गुणो त्रयात्मक भू खो दौर दी दौर बजे इधर भू खौंग दिशो दौर बिवरा पयोधर स्त्रेव निदेव ऋषयो ये जो काय को बढ़ाते बढ़ाते पूरा पूरा ब्रह्म तो सब ले लिया दीपक में सारे ले लिया सामा सारे भुवन को ले लिया पूरा लेने के बाद आभि बोली महाराज के पूछ रहे हे तू तो मेरे को दीपात भूमि देवे बोला है दीपात में तो मेरा सब कुछ हम ले लिया तेरा तो कुछ है ही नहीं तेरा तेरा बोल के कुछ है ही नहीं सब मेरा है तेरा बोल के क्या है सब तो ले लिया अब क्या करें बोल तीन पाद भूमि दे अब हमारा तीसरा पाप इधर से एक पाल पेट से एक पैर त्रिविक्रम जो है ना पेट से एक पैर निकाला बोले ये पैर को कहा रखे बाबी बोली बोली महाराज बड़ा घबरा गया अब क्या किया जाए ऐसा करके जब बड़ा चिंतित हो गया पदम द्वितीय है क्रमत त्रिविष्टपम नई तृतीयादियम है अनुअपी थी थी आयो तेरा तीन पद पद हमारा तीसरा धरने का कोई जगह ही नहीं अंगरीर ऊपरी ऊपरी जनाभ्याम तपस हो परम ग्रह्म ब्रह्मलोक का चला गया आर ब्राह्मण महाराज का जो चरण ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी देखे बाह ठाकुर जी का चरण आ गया तो ब्राह्मण ब्रह्मा जी महाराज अपना कमुंडल से वो बामन जी महाराज का चरण को धोया वो धोया हुआ पानी हमारा गंगा पानी का रूप में आ रहा है बोले बामन जी महाराज की जय हो गया ऐसा करके बामन जी सब ले लिया धातु स्वर्ग में क्या गया धातु विधातु विधाता क्या क्या धातु कमुंडल जलम तत्क प्रमस्व पदा यनो पवित्र पवित्र तया नरेंद्र सौरधु सौरधुन्य अभूत नभसी सापत निर्माष्टी लोकत्र भगवतो विषदेव की ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा का लोग जो है वहां पहुंचा कुमंडल देखे ओ नाखुन को धोया बामन जी का चरण इसके द्वारा ओ जो गंगा जी हें? पाताल में भगवती गंगा अलकानंदा तीन नाम है स्वर्ग में ऐसा करके त्रिभुवन को कर पवित्र किया अब ब्रह्मादायु लोकनाथाहमादृत सानुगा गलिम आजरहु संक्षिप्त तो आत्म विभूत जब ऐसा बामुन जी सब ले लिया और बोली महाराज सोचे कि क्या हम सत्व से भ्रष्ट हो जाए मेरा दादाजी जो है प्रहलाद महाराज का कीपा है सब कुछ है हमारा खानदान को ऊपर ठाकुर जी का विशेष कृपा भी है प्रहलाद महाराज जी खानदान क्या हम शत्रुष्ट हो जाएंगे क्या किया जाए इतना चिंता में थे चिंता करते करते और त्रिविक्रम बोले ये झूठा बोला सच्चा पालन सान को पालन नहीं कर पाया एक करो इसको बांध लो नाकपास में बांध दिया साफ बांध दिया बोली महाराज ऐसा बंधा हुआ है चोर का माफी बोली महाराज बांध दिया झूठा बोला दे नहीं सका बांधो इसको बांध दिया फर। का बात बोली सर के, सर के मारे क्या किया जाए इतने में बिंधा बोली जिसको बोला धर्म पत्नी धर्म पत्नी जो है इसको ही बोला जाता धर्म पत्नी धर्म पत्नी धर्म के काम की आके बोले सामीन एक काम करो तुम्हारा जो सर है इसको दे दो तुम्हारा जो सर है इसको दे दो बोले ठाकुर जी आपका तृतीय पद इधर रख दो बोले आप तो ठीक कही ऐसा करके ठाकुर जी को अंतिम में बोले बोले आप हमारा मस्तक पर रखो पहले तो बंधन में आया बहुत सारे घटनाएं है बंधन अवस्था में पुरलाद महाराज आया प्रहलाद महाराज को देखा कि दादाजी आए लेकिन उठने का हिम्मत नहीं है खुलने का तो दंडवत कैसे करे बांधा हुआ है प्रहलाद महाराज आया जब भी आते प्रहलादांग दंडवध करते उपाय भी नहीं है बांधा हुआ है प्रहलाद महाराज ने देखा मेरा पोता बांधा हुआ है देखे ठीक है कोई बात नहीं इसके बाद प्रहलाद महाराज ठाकुर जी को बहुत स्तुति किया बाद में प्रहलाद महाराज तो ये जो है धीरे धीरे क्या हुआ मुझे ये बामुन जी महाराज सारे ले लिया और लेने के बाद तिविक्रूप फुकुट करने के बाद जब ऐसा अवस्था हुआ जो अपना त्रिपाठ भूमि त्रिपाठ भूमि देने का प्रतिष्ठित किया तीसरा पाद रखने के लिए बोला हमारा मस्तक में रख दो बिन्दा बोली कलसी लेके आया पानी लेके पैर धुना लेके जी ठाकुर जी का बड़ा स्तुति की इसके बाद ठाकुर जी प्रसन्न होके बोली महाराज के ऊपर प्रसन्न हुए प्रसन्न हो के बाद प्रसन्न होने के बाद भगवान बोले तुम काम करो तुम सीधा सुतलालम और सुतल में चले जाओ वहाँ बड़ा भारी व्यवस्था है स्वर्गराज इंद्र का जो व्यवस्था है उससे भी बढ़ के स्वर्गराज इंद्र का क्या है तुम सुतल में जाओगे उधर भो बड़ा भारी व्यवस्था है सुंदर व्यवस्था उधर चले जाओ उधर चले आप आप आपका व्यवस्था उधर बनाया उधर जाके आप, आपका जो परिकर है सारे सब लेके जाओ आपका जो गेट है आपका दारी आपका दारपाल का रूप में मैं रह जाऊं गेट पे ठाकुर जी दारपाल का रूप में बोली महाराज को बोले जब भी आप चाहो तो हमको दर्शन कर सकोगे हरि साक्षात भगवान उसका दुर्ग दारपाल रूप के मंजूर किया हम दारपाल रूप में आपका तुम्हारा उधर रह जाएगा ऐसा करके संतुष्ट हुए उसके बाद जोगो संतुष्ट जोगो संपन्न किया गया जोगो कैसे संपन्न हुआ जोगो तो भंग हो गया बीच में जोगो तो बीच में भंग हो गया क्या करे इस समय जब बिंदावोली सिखा दिया तभी बोला था बोली महाराज जब बोला ना तृतीय पात्र मेरा मात में रखे तो बृंदावली सिखा दिया तब बोली महाराज बोले जद उत्तम श्लोक भवान ममे रीतम बचो व्यालिकम सुरवर्जमनति करो मैं नृतम कनोमि करोमि मे नृतम करो तबित है प्रलम्भनम पदम तृतीयम कुरु सृष्णि में निजम ये माथा पे रख दो ऐसा बोला ऐसा करके जब हुआ तो पिता महो प्रल्हाद जो है पिता महो में महोदी प्रलाद आविष्कृत साधुवाद साधु ये जो शब्द है ये प्रलाद महाराज के लिए ही उचित है इतना बड़ा शब्द और हम प्रलाद महाराज का साथ संबंध रखने वाले हैं हमको भी झूठा नहीं बताएंगे आपको बोला आप ले लो इसका बाद ठाकुर जी उसको सुतलाल में दे दिया और जब बंधन में था जब बंधन में पड़ा हुआ था ब्रह्मा भी आके बोले ठाकुर जी इसको बंधन में क्यों रखे हो छोड़ दो ये तो सब दे दिया तो ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न होके बोला जो ब्रह्मा जी भी दुखी हो गया बोले इसको बंधन में रखा है कि सब तो दे दिया भूत भावन भूते सो देव देव जगन्मयो मुंचनम ही तो सर्वस्व न्याय और हति ठाकुर हे प्रभु इसको निग्रोह करना तो उचित नहीं है तो सब दे दिया दान करके पूरा खाली हो गया ये भूत भाभू भूत भावन भूतेश देव देव इसको छोड़ दो कृपा करके ब्रह्मा ब्रह्मा बोला ठाकुर जी बोले देखो जिसको हम वास्तव कृपा करते हैं उसका सब कुछ हम छीन लेते हैं ठाकुर जी बोले भगवान बोले ब्रह्म अब बड़ा उचाटन हो गए हो चिंतित हो गया हो सुनो भगवान बोले देखो ब्रह्मन जम जम अनुगृणामी तदवीशो विदुनोमी अहम जन मद पुरुषो स्तब्दो लोकम माम अवमन्नते जिसको हम वास्तव कृपा करते हैं तो इसका पास अगर कोई अहंकार का कोई वस्तु है वो हम पहले उसको छीन लेते हैं अहंकार का जो वस्तु है उसको पहले हम छीन लेते हैं क्यों वो अहंकार का वस्तु अगर रहे तो कभी भी शरणागत नहीं होगा होगा नहीं इससे ब्राह्मण जब अनुग्रही जिसको हम कृपा करते हैं तद्विशो विदिनो में हम उसका जो अहंकार का वस्तु है अहंकार हम धो देते हैं क्लियर कर देते हैं साफा कर देते हैं क्योंकि वो मद अगर रहे तो इसके द्वारा जन मद पुरुष स्तब्ध तो तो बन जाता सम्मानी आदमी आए तो उसको सम्मान देना भूल जाता ऐसा है अब देखो दस आएगा ना उसमें देखोगे जौन्मो सोजो सूतो सी चार जो है इसमें ओश्वर्य सबसे मारात्मक है भयंकर ऐश्वर्य ऊंचा खानदान में जन्मा। जन्म हुआ ऊंचा खानदान में जन्म हुआ इसके द्वारा जो अभिमान है इसका भी एक लिमिट है जौनमो सूतों के द्वारा जो अभिमान हम बड़ा विद्वान है पंडित है इसके इसका भी लिमिट है और श्री हम देखने में बहुत सुंदर लेकिन ईश्वर जो ऐसा चीज है ओश्वर जो मध आने का साथ साथ बाकी जो मध है अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं बिना बुलाए बुलाए नहीं एक मध है ऐश्वर जो मध हमारा पैसा है देख लेना समझ में चमार का अगर चमार है उसका अगर पैसा आ गया तो सिंहासन में बैठ के वो आदेश करता ऐसा ऐसा करते वो भूल जाता कि मैं चमार हूं भूल जाता ऐसा अभिमान आ जाता और समाज भी ऐसा है जिसका पास पैसा है उसको ही बुद्धिमान मानते हैं विद्वान मानते हैं विचार नहीं करते कि इसका पास कुछ नहीं ऐसा समाज है जिसका पास पैसा तो सब है सर झुकाते हैं ऐसा है। तो ऐश्वर्य मध के द्वारा इसका प्रमाण होगा हम प्रमाण करके दिखाएंगे दसों सन्द में है ऐश्वर्य मध ऐसा एक मध है जिसके द्वारा बाकी जो मद है अभिमान है ये बिना बुलाए अपने आप आ जाते हैं और जीवात्मा को पतन करा देता है बस सर्वनाश हो जाता है ऐसा ही है इसके बाद बोली महाराज का महिमा कैसा है देखो गुरु देखो भगवान स्वयं बोले देखो गुरु ना भत्सित हो सत्यो जहु सत्यम न सुब्रत गुरु तुमको साफ दिया गाली दिया उसके बाद भी तुम सत्यो वचन से ही नहीं सत्यो सत्यो पर टिके रहे आप भगवान खुद बोल रहे गुरुना न सत्यो जहु सत्यम न सुव छल ही मया धर्मो ना यम तैयुत सत्य व्याक हम जो छल करके बोली बामुन बामुन रूपा करके आए तब भी तुम हमारे साथ तर्क नहीं किया कुछ नहीं बोले छलई रुक तो मया धर्मो छल करके तुम्हारे पास धर्मों का बात बोला था नायम तय जो तब भी तुम सत्व को नहीं छोड़ा इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूं तुम्हारा ऊपर एसो में प्रापित स्तानम दुष्प्रापम अमरी रपी देवता लोग भी ये शांत को प्राप्त नहीं कर सकता इतना सुंदर जगह तुम का हम भेजेंगे किस जगह भेजें भले ऐसा जगह भेजेंगे जहां जाके संपत्ति देखोगे क्या तड़ा तड़ा का संपत्ति स्वर्गो में क्या है कुछ नहीं है भले हे सुरराज तुम्हारे पर मैं संतुष्ट हूं अंतर श्याम भवितेंद्रो मधाश्रय सावरणी मोनु का अंतर जो है उस समय तुम तुमको इंद्रो का पद दिया जाएगा तुमको हम इंद्र बनाएंगे इलेक्शन पहले से हो गया जैसा हमारा इलेक्शन होता है समाज में ठाकुर जी इलेक्शन करके रख दिया और तुम्हारा इलेक्शन हो गया तुम इंद्र बन के रहोगे मदाश्रय हो हमारा आश्रय में रहोगे तुम हैं इंद्र बन के अबत जब तक ये समय ना आए सावरणी मनु जो है मन जब न आए तब तक एक काम करो बेटा तुम एक काम करो हे सुर तुम चले जाओ सुतलाय में वहां बड़ा भारी व्यवस्था तुम्हारा लिए बनी बना है वहां जाके आराम से बैठ जाओ पूरा जितना सारे वसुर भाई जितना सारे रिश्तेदार है सब लेके उधर चले जाओ तावत सुतलम विश्वकर्मो विनिर्णित जदाधायधय जद, जदा अधाय, क्रम स्तरा परा भ हो कुछ नहीं है जहा जाके देखोगे ना तो तंद्रा है ना निद्रा है नैधि कलम कुछ नहीं है पूरा एकदम फ्री टेंशन फ्री जाएगा है। कोई बीमार बीमार नहीं होगा वहां आधे वैधय आधी वैधी, टेंशन कुछ नहीं है इतना सुंदर जगह है हैं, जदा आधयो व्याधयश्चो क्रमोस्तंदा पराव कुछ नहीं रहे तब तुम जाओ नो उपसर्गा नो उपसर्गा निवो सताम संभवी ममेक्षया हम देखते रहेंगे तुमको हर वक्त पालन करते रहेंगे तुमको दारपाल रहेंगे ना हम तुम्हारा दारपाल बन के रह जाएंगे इं, इंद्र सेन महाराज जा भो भद्रमस्तुते तुम्हारा मंगल हो जाए इंद्रसेन महाराज जा भो भद्रमस्तुते सुतलम स्वर्गी भी पास स्वर्गी भी पास स्व ज्ञात भी परिवारित है स्वर्गलोक का भी वांछित है सर्व लोग जो है इंद्रो महाराज सोचते हमारा इधर ये सब वैभव नहीं है सारी उधर है आप जाओ कोई चिंता मत करो हम आपका दारपाल बन के रह जाएंगे जब भी आपका इच्छा हो तब भी आप मेरे को दर्शन जब भी आपका इच्छा हो है हाँ, ठाकुर जी एश्योरेंस दिया प्रतिज्ञा रक्ष रक्षिष्य सर्व तो अहम तवाम सानुगम सपरिच्छदम सा सदा सन्निहितम वीर तत्रो माम दक्षते भगवान हम तुम्हारा तुम्हारा रक्षा करेंगे हर वक्त रक्षिश रक्षिश्य सर्वतो तो अहम सारे ओर से तुमको हम रक्षा करेंगे तुम्हारा प्रोटेक्शन हम देंगे रक्षि सर्वतो तो अहम तमाम स्व अनुगम जितना सारे तुम्हारा कुछ है वो बबा सब हम रक्षा करेंगे सदा सन्निहित हम वीर माम दक्षते भगवान हो हमको देख सकोगे हर वकत जब इच्छा हुए तो देख सकोगे ऐसा करके बोला बोली महाराज को ऐसा बोले प्रहलाद महाराज अभी माथा नीचू करके आए ठाकुर जी का सन में बोले ठाकुर जी ऐसा किपा आपका तो किसी का ऊपर नहीं हुआ मेरा ऊपर भी नहीं हुआ मेरा पोता का ऊपर ऐसा किपा हो गया आपका बाप रे बड़ा स्तुति स्वरू गए प्रसाद न स्त्रीर न सरब हो किम ओसी दुर्ग पालो विश्वा बंदितो विश्वा बंदोईर रि बंदितांग्री तमाम भुवन अनंत ब्रह्मांडो तुम्हारा चरण को अर्चन करता है पूजा उतारता है तुम्हारा चरण को देखने के लिए जदिशमा देशो विदिपा कितना गाते हो ऐसा जो आपका चरण है वो चरण जो है वो देखो ब्रह्मा का ब्रह्मा बोलिए प्रहलाद महाराज देखो प्रहलाद महाराज कह रहे कि ब्रह्मा का भी ऐसा किपा नहीं मिला शंकर भाभी शंकर का भी नहीं मिला किसी का नहीं मिला असूर ए, हमारा खानदान के ऊपर आपका इतना प्रसन्न था इतना किपा देखो दुर्गापाल बन के रह गए आप अनंत भ्रुवन आपका अर्चन करता है पूजन करता है आप क्या है उधर दार बन के रह गए दारपाल बन के रह गए आय हा हाँ। आ रे कितना किपा है आपका जग पाद पद्म मकरंद ब्रह्मादयो दरनाद शरनाद अश्नुते विभूति अयम कस्मादयम कुश्रित खलजो नाक्षिण्य दृष्टि पदवीं प्रणीता हे यद पद्म मकंद निशीवेन ब्रह्मदरण वजन शरणाश्नुवते विभूति आपका चरण का अर्चन करने का बाद आपको संतुष्टि विधान आपका करने का बाद ही ये ब्रह्मा आदि ये जो विभूति लेके बैठे हैं वो आपका ही प्रसाद है और ये ऐसा प्रसाद ये भी इससे भी ऊंचा प्रसाद जो है कैसे हो गया कस्माद अयम सुश्रित योग खल जोन अस्ते अतो जो है इलोग का उपर आपका इतना प्रसन्नता हुआ भगवान ने बार बोला वत्स प्रहलाद भद्रम ते का साथ सुतलालय में जाओ कोई चिंता नहीं आपका संतुष्ट मैं भगवान बोले प्रल्हाद भद्रम ते प्रजाही सुतला लय मोद्रेण ज्ञाति न सुखमा दृष्टासी मो गा पानी अवस्थित मददर्शनम मत दर्शनम हे प्रहलाद तुम अपना पोता पोती सारे खानदान को लेकर जाओ मेरा ये इच्छा है और तुम रोज मेरा दर्शन कर सको क्योंकि हम उधर गदा शंख चक्र गदा पद लेके उधर अवस्थित हो जाएंगे तुमको दर्शन देने के लिए हर भगत जब जी चाहो दर्शन करो ऐसा करके बड़ा किपा सुंदर कि क्या बोली का जोग्यो संतोष बोली का जोग्यो खत्म हुआ और जो पोली का जोग्यो संपूर्ण करने के लिए अभी शुक्राचार्य जो है सुरो का गुरु अभी ठाकुर जी के बोले ठाकुर जी ये आपका जो योग्य तो बीच में रुक गया जोग्य भंग हो गया अभी शुक्राचार्य जो एक सुंदर बोले देखो मंत्रह छिद्रम तंत सिद्धम तंत्रत सिद्धम देश काल समारहत सर्व निशिद करती तब नाम संकीर्तन आपका नाम संकीर्तन के द्वारा क्या होता है मंत्रत छिद्रम अगर मंत्र का कोई भूल हुआ तंत्रत सिद्धम तंतु का मंत्र तंत्र सब कुछ मंत्र सिद्धम तंत तह सिद्धम देश काल समारहतः सर्वम निश्चित करोति नाम संकीर्तन तबो तुम्हारा संकीर्तन जैसे इसलिए गुरुवर को क्या करते हैं जब निशिंगो आदि हो होते रहते हैं न? जब भी करो कोई होम करो तब गुरुवर क्या बोलता है इधर बैठ जाओ सब संकीर्तन में संकीर्तन उधर है इधर जुग हो रहा है कि युग में कोई गलती हो जाए इधर परिपूर्ण हो जाए युगों में तो गलती हो मंत्र का गलती हो, कोई देश काल वस्तु का गलती जो कुछ भी हो सारे गलती समाधान हो जाए संकीर्तन के द्वारा एकमा तो संकीर्तन ही है जिसके द्वारा भगवान समक्ष संतुष्ट हो बन सके इसका बारे में चैतन्य महाप्रभ बहुत सारी चीज बताए चैतन्य महाप्रभु इस विषय में आप बोलना चाहिए जरूर भले ये जो है आपका संकीर्तन जोगो इसका महिमा थोड़ा बताए श्रीवासांगिना है ये श्रीवासांगना में श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन रास योगों का आयन की संकीर्तन रास योग का उद्बोधन किए ये शिवासंगना ये संकीर्तन योगों में गौरियामठ का एक एक काबिल जो महात्मा है जैसे श्री बाम गोशी महाराज आदि जितना सारे हमारा ये सब क्या कि अपना जीवन को ये संकीर्तन युग में आत्मा होती दिए संकीर्तन युगो में आत्माहुति दी प्रभुपाद जी ने बताए कि गौरियामठ का साधु वो है जो चैतन्य महाप्रु का परिवर्तित जो संकीर्तन योग हैं वो जोगों में अपने को आहुति दान करे तो ये गौरियामठ का साधु है नहीं तो साधु नहीं है गौरी मठ का साधु वो है जो संकीर्तन जो शिव शिवास पंडित का अंगना में चैतन मापवर्तन किए इसी जो में जो आत्मा होती देने के लिए तैयार है हम दे देंगे आपका जिंदगी को वही है गोड़ी अमठ का साधु बाकी जो गौड़ी अमट का साधु लपड़ा हो रहा है वो साधु नहीं हो नहीं सकता बामनगु महाराज जैसा इतना बड़ा बड़ा वो है तो पोपा जी कहते हैं ये आम दुनिया जो है इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया वो लोग सोचते हैं अभी ये जो कली है इसमें भी कोई लोग ध्यान करते हैं बैठक है योगो करने जाता है आज से 30 साल पहले 25-30 साल पहले एक व्यक्ति महाराष्ट्र में योगो शुरू किया बिराट जैसे हमारा तेता युग में सत्या युग में अब बरा बोले करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किया उसका पूरा खानदान उजाड़ गया क्योंकि वो ऐसा योगो करने वाला है ही नहीं कौन करे जोगो का वस्तु भी नहीं है मंत्र भूल हो जाए परंपरा का अनुसार एक बात अभी तक चल रहा है वो है क्या जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी का जो पंडा लोग है अभी जो है जो लोगों का अंदर में अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है क्योंकि वो जो 12 साल बाद जगन्नाथ का नया कलेवर जो होता है उस समय में जो विश, विशेष जोगो है उस समय में जो विशेष आराधना है वो सब लोगों का परंपरा पीरी का जगन्नाथ की कृपा का अनुसार चल रहा है बाकी किसी का हिम्मत नहीं वो चल रहा है अभी बड़ा कितना पांडा है सब बाप रे बाप एक है सपना दे मंगला देवी का मंगला देवी का अर्शन किए देवी सपने में आ गए उधर है जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म उधर पड़ा हुआ जंगल में जाओ और पांडा साहब एकदम पूरा जाके जंगल में वो देखता साफ पहल लाल पूरा आविष्कार किया ऐसा करके मंगला देवी का अर्चन करने के बाद जाते हैं मंगला देवी सपने में बोल देते हैं वो जंगल में बलभद्र का ये हैं उसी जंगल में सुभद्रा देवी का उस जंगल जगन्नाथ देवी का उधर दारूप्रमा है उधर जाओ ऐसा करके और जाके फिर वो जगह पूरा घेर लेते हैं अल्लाह के शुरू होता बड़ा जग्गो देखो भाई जायभीत जा, हो जाओ इतना सुंदर जगह कितना पावर है भापते बाप जगन्नाथ का कोरोना है लोगों का हैं? है वाह तो इसके बाद क्या कि प्रभाजी ने बताएं कि ये जो संकीर्तन योग्य हैं, तो आप लोगों का विश्वास नहीं होता कलऊ तत्व हरिकीर्तनाथ संकीर्तन योग्य के द्वारा सब कुछ मिल जाए संकीर्तन योगो छोड़कर और कोई साधन पुलिकाल में है ही नहीं कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सिमन महाप्रभु देखो हम काल न परसु भी बताया था ना चैतन्य महाप्रभु हर बकत संकीर्तन जोगों में भक्त लोगो, लोगों को भक्त लोगों को नियोजित किया सारे तमाम भक्त लोगों को संकीर्तन योगों में नियोजित किया हर बकत संकीर्तन ही संकीर्तन अरे पाप हुआ ये संकीर्तन योग जो है इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु प्रमाण किए दे, देखो संकीर्तन के द्वारा ही आपका सर्वसिद्धि हो सकता सर्वसिद्धि मतलब भगवत प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ हो वो भी आपको प्राप्त हो जाए यहा सर्वसिद्धि हो सवार सर्वक्षण बल इतने विधि नहीं आर कि सी भजन किम जागरणे और निश्चित चिंत कृष्ण बल हो बदने हर वक्त बोलो कोई चिंता नहीं कोई टाइम नहीं है सब हम सब समय बोलो संकीर्तन करते रहो पूरा सिद्धि हो जाएगा है और हर वकत संकीर्तन करो संकीर्तन करते करते सिद्ध हो जाएगा कली में कोई दूसरा कोई साधन है ही नहीं कोई दूसरा साधन करने जाओ तो उसके बाद आपका पतन हो जाएगा उल्टा हो जाएगा क्योंकि साधन है ही नहीं कलिकल केवल नाम आधार समर समर जीव समर समर जीव उतर ही पा संकीर्तन करते करते पार हो जाओगे और कोई चिंता नहीं पोपाजी ने बोला है देखो आप लोग सोचते हो कि संकीर्तन योग्य जो है ये कुछ भी नहीं आप सोचते हो कि सत्य युग में तपस्या था हम तपस्या करेंगे लेकिन विश्वास करो ये तपस्या जो है संकीर्तन योगों का अंदर तमाम तपस्या का मूल तपस्या जुड़ा हुआ है समझाने मेरा भाई पौपा जी ने बताए ये जो संकीर्तन है ये सबसे बड़ा तपस्या है ये हमारा कहना नहीं है शास्त्रों में, में है भगवान का नाम उच्चारण भगवान का संकीर्तन सबसे बड़ा तप है लिखा हुआ है भगवत तो ने तो अभी प्रभा ने बताए कि ये जो संकीर्तन है संकीर्तन ही सबसे बड़ा तपस्या है बोले कैसे मान ले बोले संकीर्तन ही सबसे बड़ा तपस्या है और संकीर्तन ही सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन ही सबसे बड़ा अर्चन है सत्य युग में जो तपस्या का बात है ये तपस्या जो है आपका यह संकीर्तन के द्वारा ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा आतेथा युग में जो युग्ग आदि के बारे में बताया गया ये भी आपका पूरा हो जाएगा संकीर्तन के द्वारा अर्चन जो है अर्चन है दापड़युग में परिचर्या किय तो विष्णु तेता जो ते मखई है दापोरे तद हरि कीर्तनाद कलिकाल में वो हरि कीर्तनाद का कीर्तन के द्वारा ही सारे सब कुछ मिल जाए कोई शेष नहीं रह जाएगा सब मिल जाएगा पापा जी ने बोले देखो हम विचार करके कैसे हम मान ले कैसे हम मान ले कि सत्व में जो तपस्या है संकीर्तन के द्वारा पूरा तपस्या हो जाएगा कैसे हम मान ले अगर ना माने तो अगर हम ना माने तो प्रोपात जी ने बोला देखो संकीर्तन किसको बोलता है आप विचार करके देखो आप तो मान नहीं रहे हो प्रपात बोले ये संकीर्तन है यही तपस्या है सबसे बड़ा तपस्या उसके तपस्या नहीं है क्यों तपस्या का मतलब क्या है तप का मतलब क्या है तप का मतलब क्या है तप मतलब अपना संयुक्त होके इष्ट वस्तु में इसमें जो संयुक्त होने का जो प्रोसीड्योर बताया गया ये प्रोसीड्योर जो है इंद्रियो संयम मन संयम सब होके आप आत्मा को स्थिर भूमिका में रखकर तपस्या करके आप भोग वासना से मुक्त होकर भजन करोगे तपस्या करोगे लेकिन विचार करके देखना ये संकीर्तन जो को जो है इसके द्वारा ही इसका श्रेष्ठ फल मिलता है क्यों दूसरा तपस्या करने जाओ तो अभी तपस्या किया काल अगर उल्टा हो गया बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो जैसे हम नाम अष्टक में बताया था यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठ या बिना समया बिना न भ हो बोला था न अपना मुर ते रब करो त्रिवेरा बोला जब तक नाम को आश्रय नहीं करोगे जो भी तप करो जप करो जग करो कुछ भी करो सब बेकार सब बेकार कुछ नहीं होगा नाम का आश्रय लो तो होगा नाम छोड़ दिया तो गया कुछ नहीं हो ऐसे ही है बताया गोपाल जी जो आप विचार करके क्यों नहीं देख रहे हो कि तपस्या जो है तपस्या करने के लिए भागते हो कलिकाल में तो ऐसे ही इंद्रियो सब जब शरीर दुर्बल है कलिकाल में ऐसे ही दुर्बल है प्राणी दुर्बल है अन्न नहीं खाए तो दुर्बल हो जाता है इतना दुर्बल है एक दिन उपवास करे दूसरा दिन चलता नहीं शरीर चलता है लेकिन स्वतः युग में देखो दस हजार वर्ष बैठ के तपस्या कर रहे हिरण्यकशिपु कशु कुछ खाए पिए नहीं कुछ नहीं महाराज हैरान की बात है दस हजार वर्ष बैठ के तपस्या कर रहे हर एक पाप पूरा कीड़े में खा लिया शरीर कुछ नहीं है हड्डी है ब्रह्मा जब आए पहले कहां से गुंजन हो रहा है मंत्रो बोल रहा है कहां से हमको बुला रहा, कहां से देखने कहा राम राम ये तो कीड़े में खा गया पूरा जो है ना डिमक खा गया पूरा शरीर ब्रह्मा जी ने कमंडल से पानी लेके एक छिटका मारा तो ये जो बाल्मीकि है अर्थात वो जो डिमक का डिप्पी है उसे फाड़ के उठा तो ये सत्यजुग था सत्यजुग में क्या ये जो मर जा में मर जागो तो प्राण सत्युग में मर जागो तो प्राण मर में प्राण रहने का हिम्मत कलियुग में प्राण एक बेला अन्न ना का। दुर्बल काल में अन्नगत प्राण अन्न ना खाओ अन्न ना खाओ तो मरो बस ये दुर्बल शरीर लेके क्या तपस्या करोगे हमने हिमालय के छट्टी में बहुत बार गया एक दफे देखा महाराज बुद्धि लौटने के समय में हायराम क्या है पहले एक जोगी है वो क्या किया एक लोटा गरम दूध पी लिया गर्म दूध पीने के बाद वो ठंडा पहाड़ी जो पानी है उसका मैं कूद गया कूद के ऐसा इतना तक पानी ऐसा कर रहे तपस्या कर रहे हम बोले पाप वो कर रहे लेकिन चैतन्य महापुर ने बोला तप करे ताहे की बा फॉल ओसुर भी तप करता है देखो उसूर कितना था हिरण्य कुबू हिरण्य को रावण कुंभकर्ण ये तपस्या जो किया है कोई कर सके हिरण्य कुबू जो तपस्या किया तो ब्रह्मा जी ने बोला न भूतम् न भविष्यति तुम्हारा मापिक तपस्या कोई नहीं किया आज तक और भविष्य में भी कोई करने का कोई हिम्मत ही नहीं है किसी का नूतम न भविष्य ऐसा जो तपस्या किया उसका फल क्या हुआ फल कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ ये तपस्या का दरा अल्टीमेट क्या हुआ हमको समझा दो इतना जो तपस्या किया दस हजार साल क्या हुआ क्या व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम अल्टीमेट आउटकम क्या है क्या हुआ बोलो कुछ हुआ इतना तपस्या किया जो न भूतम न भविष्य ठीक है लेकिन क्या हुआ उससे कुछ तो हुआ नहीं ब्रिकासुर जो तपस्या किया उसका सुंगा हंसते हाँ हो जाओगे क्या हुआ इतना तपस्या किया अपना उड़ू से मांग काट दे रहा हैं आगे में उसके बाद गला काटने गया, शंकर जी आ गया क्या मांग रहे हो ऐसा क्यों तपस्या कर रहे हो उसके बाद बढ़ दे दिया उसके बाद क्या फायदा हुआ कुछ हुआ इसलिए चैतन्य महापुर साक्षात भगवान बोले देखो तपस्या मत दिखाओ ओसुर भी तपस्या करता है उसके बाद क्या होता है तपस्या से तुम्हारा तपस्या से हमारा क्या है? तुम तपस्या कर लो कुछ भी कर लो ठाकुर जी बोल रहे हम हमारा लिए तुम क्या किया जशोदा मैया क्या तपसा दिखाई कुछ तपसा दिखाया सुबह से उठकर गोपाल कैसे खाए नोनी सर हैं गोपाल को जगाए और भेजे इधर उधर क्या तपसा किया नंद महाराज पहले तपसा किया था उसके बाद ठाकुर जी संतुष्ट हुआ वो तपसा ठाकुर जी को पसंद करने के लिए और हिरण्य को हिरण्य तपस्या जो है वो कुछ भी नहीं ठाकुर जी को तो चैतन्य महापुर ने बताया ओसुर लोग भी तपस्या करता है उसमें कोई फायदा नहीं कुछ नहीं होगा तो ये तपस्या जो है कॉलीकाल में निषिद्ध है कितना क्योंकि इतना दुर्बल जीव है बिना खाए पिए बिना ठंडा गर्म लग जाए ऐसा है वैसा है बहुत दुर्बल है बीमारी फैल जाए तो इसलिए कौलीकाल में तपस्या का विषय चलता ही नहीं दुबला शरीर है पतला शरीर है तपस्या चलेगा नहीं और कौली में अगर यज्ञ करोगे उतना हिम्मत नहीं कैसे जोगो करोगे <coughs> जोगो का लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तुम्हारे पास है नहीं जोगो का लिए जो घी का जरूरी है वो तुम्हारे पास है नहीं जोगो का लिए जो घी वास्तविक तो पक्षे जो ब्राउन कलर है ना बादामी बादामी कलर का जो जो रंग है गौ माता उसका घी जो है जुगो में लगता है सादा गौ माता का दूध जो है बूढ़ा आदमी का लिए अच्छा है और काला गो गौ माता का जो दूध है खीर है वो बच्चा लोगों के लिए सबसे अच्छा तीनों विवाद ऐसा जो गो है शुद्ध एकदम अभी तो गौ माता भी साबित क्या गौ माता है ये तो सब जारसी गाव है तो देसी गौ तो नहीं है अभी पूरा पृथ्वी में इवोल्यूशन चल रहा है हम तो इंटर में सब छोड़ दिया वो तो गौ माता का बारिश और सारे संत महात्मा लोग जे गौ माता का ऊपर चिंता करो ये देसी गौ माता का पालन करो जारसी गौ माता ज्यादा दूध देने वाली तो क्या है जारसी गौमाता का दूध से कैंसर भी हो सकता जारसी गौ माता का जो दूध है बिल्कुल ठाकुर जी का भोग नहीं लगता हम किसको बोले सुनते ही नहीं मनने जारसी गौतम तो माता का दूध कोई काम का नहीं है कोई काम का नहीं है और जारसी गोमाता का उत्पत्ति का इतिहास सुनो सुनोते आप शर्म के मारे चले जाओगे जारसी गोमाता का उत्पत्ति कैसे हुआ सुअर का जो है ना बीर से बड़ा शर्म की बात है उचित नहीं है सब एकदम बिल्कुल नहीं निषेध है हाइब्रिड का निंदा गीता में है हाइब्रिड का निंदा है ना बोले महाराज नया बात सुना रहा है नया नहीं शंकर शंकर प्रजाति का निंदा ऑलरेडी है कृष्ण भगवान बोला शंकर फैल जाएगा चारों शंकर हो जाएगा ये यहाँ का जनानी उसको शादी कर लिया वहां पूरा एकदम लफड़ा हो गया पूरा शंकर पूरा दुनिया में शंकर हो जाएगा पूरा पूरा जो वंश है शुद्ध वंश नहीं चलेगा कुलिकाल में ऐसा विवत्स है कृष्ण भगवान बहुत बोले देखो अभी तो उल्टा पल्टा हो जाएगा ऐसा मत करो तो आजकल जो हाइब्रिड का जो, जो फल है फूल है ओ दो, दो हाइब्रिड का है महाराज खाओ खूब खाओ हाइब्रिड का निषेध है हाइब्रिड का खाओ देसी जो है वही खाओ और बाद में आज से आज नहीं तो पचास साल बाद पूरा पृथ्वी में चिंता और साइंटिस्ट लोग पूरा डर रहा है द होल्ड वर्ल्ड इज ड्राइंग पूरा पृथ्वी सूखा हो रहा है चुनौतो दे दिया हर जगह सावधान हो जाओ उस जगतवासी पृथ्वी आस्ते आस्ते सूख रहा है ड्राई हो रहा है वर्ल्ड वार्मिंग पृथ्वी गर्म हो रहा है और सब मारा जाए पूरा कोई बचेगा नहीं सब मारा जाए पृथ्वी का जो वाटर का लेयर वो नीचे जा रहा है धीरे धीरे और मिलेगा नहीं पानी सावधान सावधान कर रहे उत्ताचार मत करो पृथ्वी मैया का ऊपर अत्याचार मत करो खूब सावधान ऐसा करके चुनौती दिया वैज्ञानिक लोग आ अंत में ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा मरोगे सब मारेगा कुछ नहीं मिलेगा <coughs> और ऐसे क्या हुआ प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो सत्य युग है सत्य युग में तपस्या चलता था उस समय में बड़ा भारी आयु है आयु कितना साल एक लाख साल आयु उसके बाद तेता युग आया ता युग आया तेता युग में दस हजार साल आयु हो गया टेन्थेंथ पर्ट तेन, दस भाग नीचा हो गया उसमें एक लाख एक लाख का दस गुण कमी दस हजार हो गया दस हजार का बाद ये जो दापर युग है दापर युग वो एक हजार साल आयु और अभी जो है एक, सा, एक साल 100 साल आयु वो भी पूरा नहीं हो पाता इसलिए पोपा जी ने बोला देखो ये जो तेता युग तेता जुग में जोग है ये जोग्यो भी संकीर्तन जुगो ही सबसे बड़ा है वो जोगो में जितना सारे रुकावट आएगा तुम समाधान नहीं कर सकोगे समाधान नहीं कर सकोगे ऐसा तो वस्तु का समाधान नहीं कर सकते तेता युग में हुआ कलिकल में वस्तु शुद्धि नहीं है वस्तु शुद्धि है फल वाले फल खरीदने के लिए गया फल खरीदने के लिए ओ ऐसा ऐसा करके खोईनी को लगाया क्या चाहिए एक के आपल ले लो दे दिया खोईनी दर दिया अब आप ले ले लेके आ गया मंदिर में दे दिया फल है ना अभी हमने देखा चाय ये सब जो है वो जो ससा बिक्री करता ट्रेन में हम देखता है बोझ तिलक मल्ला सब खाता है ऐसा ऐसा खा ए थोड़ा थो, चाय वाला थो, चाय से खाया खाको ऐसा के और फिर सोसा को दे दिया डांप वाले डांप खाते हो बाहर में हम बाहर में कभी डाब नहीं खाते बोले महाराज डाब क्यों नहीं खाते तो डाब में क्या है हम डाब में खुंच रही है डाब जो ऐसा करके काट काटते हैं ना डाब डाब काटने के का बाद जो पानी पिया उसके बाद वो झूठा करके पीने के बाद डाब वाला का बोलते है इसको फाड़ दो उसका मन सास है तो उसका झूठा जो है उसका साथ कटारी झूठा है कभी भी हमको डाब कोई खिला नहीं सके साबुत लाओ तो हम इधर धोखे लगा देंगे झूठा खाता है तो मुस्लिम है हिंदू है जो कुछ भी है तमाम दुनिया का डाब खाते हैं तो सब झूठा खाके सब पतन हो जा रहा है खाते हो ना वही तो कटा है उसके कटा और झूठा डाब को दिया उसको काट के फाड़ दिया बस खाओ अब सांस खाओ झूठा ने खाया सबका हो गया ऐसे कलिकाल में किसी भी हालत से जोग चलेगा नहीं आज जोग तो चलेगा ही नहीं और उसके बाद अर्चन भी चलेगा नहीं कैसे अर्चन करो क्योंकि अर्चन पद्धति में यह विधान है किसी का तबीयत खराब है वो अर्चन नहीं कर सकता असुस्थ शरीर लेकर अर्चन नहीं होगा बिल्कुल एकदम फ्रेश शरीर है कोई काटा दाग नहीं है कुछ नहीं है अंग प्रतंग सब ठीक है वो अर्चन कर सके नहीं तो अर्चन बनेगा नहीं एकदम पूरा शरीर ना तो शुगर है ना हाई प्रेशर है ना लो है कुछ नहीं फ्रेश शरीर वो अर्जन करे और दिमाग भी बहुत सुंदर है फ्रेश कोई टेंशन नहीं है विषय में रमन करने वाले जो है वो अर्चन करने जो गुसे गुस्सा हो जाता हरिभक्त विलास में है जिसका अंदर में काम है काम वो अगर सालोग्राम को तो स्पर्श करे ठाकुर जी लिखा हरि व्यक्ति में लगता है कि हमको चाकू से मर रहा है ठाकुर जी बोला हरिभक्त वस में जिसका अंदर में काम है क्रोध है वो अगर हमको स्पर्श करके नहलाए पूजा करे सालगम स्पर्श करे निषेध है वो करे तो ठाकुर जी बोला हमको लगता है चाकू से मर रहा है ऐसा छुड़ी मर रहा है हमको ठाकुर जी बोला बिल्कुल कम से कम ब्राह्मण हम जानते हैं कि हमारा ये प्रवचन बाहर का जो आदमी एक्सेप्ट नहीं करे मैं ये जानती हुआ भी सत्य बात को मठ में तो इवोल्यूशन हो जाता है मेरा प्रवोचन से मठ में इवोल्यूशन हो जाए महाराज क्या बोल रहा है ठीक बोला कम से कम जब ब्राह्मण हो जाओगे शुद्ध हो तब ठाकुर जी का अर्चन हो सके काम क्रोध लोग ये सब रहे तो अर्चन मठ चलाने के लिए कर रहे तो आपका व्यवस्था हम नहीं जाने लेकिन जो नियम है वो हम बता दिया तो अंतिम में ये निर्णय आया कि संकीर्तन के द्वारा ही आपका सारे सुविधा हो जाएगा है? संकीर्तन के द्वारा ही आपका सारे सुबिस्ता हो जाएगा और कुछ नहीं इसके बाद जो है काल हम मत्स्य अवतार के बारे में थोड़ा पहले थोड़ा बहुत बताया था फिर भी हम बताएंगे काल सुबह बता के नवम में चले जाएंगे और ज्यादा बताने से समय नहीं आरती का टाइम हो गया विश्व सर्ग विसर्गस्वर नवलक्षण लक्षितम हम श्री कृष्णा कि वान छक पदुर्वश कृपा सिन्ध बव पथितान पावन व्यवैष्णभ्योन